द भगवता पूर्व ब्राह्मणेना पक स्थिताय कारु्याशित आदिमध्यावसानु वैराग्याख्यान संयुत हरिलीला कथा मृताननंदतुर सारम ब्रह्मात्मक वस्त कल्य प्रयोजन श्रीश्रूतजी कहते हैं शौनकादि ऋषियों यह श्रीमदभागवत सार है संपूर्ण उपनिषदों का सार भाग है और ब्रह्मात्मकत्व लक्षणम वेदांत का एकमात्र लक्ष्य है प्रयोजन है कि जीव को और ब्रह्म को एक रूप में दिखला देना जीव और ब्रह्म की एकात्मता को दिखा देना वेदांत का लक्ष्य है कहता है वेदांत कि तुम वही हो उससे भिन्न नहीं हो इसी बात को वो समझा देता है और उसी बात को दिखाना चाहते हैं श्रीमद् भागवत भी लेकिन दिखाने के पहले उनको अलग अलग रूपों से वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में यही वर्णन किया गया शुरू में भी और अंत में भी प्रायः जिसका वर्णन किया जाता है उसका उल्लेख होता है शुरुआत में भी उल्लेख फिर बीच में भी उल्लेख और अंत में भी उल्लेख और बीच में बार बार किसी वस्तु का प्रतिपादन करते समय उस मूल चीज का भी दर्शन कराना इन शास्त्रों की एक प्रक्रिया है चाहे कितने भी चर्चा करते रहें उन चर्चाओं को लौटा करके एकमात्र ब्रह्म में लाते हैं जैसे गृहस्थ जीवन में जीने वाला गृहस्थ चाहे वो कोई भी कार्य करे किसी के साथ में भी कोई भी चर्चा करे लेकिन उन चर्चाओं में कार्यों में उनका एक लक्ष्य रहता है कि किसी प्रकार से परिवार चलाने के लिए हमारी आजीविका की व्यवस्था हो तो लौटा फिरा करके मूल बात संपत्ति पर आती है धन पर आता है क्योंकि धनाश्रित जीवन होता है गृहस्थ तो लौट कर के हम धन पर लौटते हैं घर पर लौटते हैं और क्षण भर के लिए चाहे कोई भी बातचीत कर रहे हों पर लौट करके घर तक हम लौट आते हैं चर्चा करते करते वैसे ही श्रीमद् भागवत में भी जिस एक तत्व का प्रतिपादन प्रारंभ करते हैं तो बीच में भी उसी की चर्चा करते हैं और चर्चा करते करते कभी कभी सुनने वालों को और बोलने वालों को भी ऐसा लगता है कि इन चर्चाओं की यहाँ पर आवश्यकता क्यों पड़ रही है जो श्री परीक्षित जी अंतिम समय में ब्रह्म की चर्चा सुनना चाहते हैं उनको श्री शुभदेव जी ब्रह्म के अतिरिक्त भी दूसरे दूसरी चर्चाएँ है सुनाते हैं कभी वो उर्वशी का नर्तन दिखाते हैं कभी मोहिनी का सुंदर रूप दिखाते हैं तो कभी देवासुर संग्राम दिखाते हैं तो कभी भूगोल खगोल वर्णन करते हैं कभी नरकों का वर्णन करते हैं आखिर में ब्रह्म का उपदेश करने वाले श्री सुखदेव जी इनके माध्यम से क्या दिखा रहे हैं वहाँ पर ब्रह्म का वर्णन करना चाहिए लेकिन हम सब देखें यदि तो जैसे प्राथमिक बालक को पढ़ाने समझाने के लिए शिक्षक सब उपाय रचता है वैसे ही श्री सुखदेव जी भी उस निर्गुण निराकार को बताने के लिए सगुण साकार को दर्शाते हैं सूक्ष्म तक पहुँचने के लिए हमारी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए हमारी स्थूल दृष्टि है मोटी दृष्टि है तो मोटी मोटी चीज़ों को तो जल्दी पकड़ लेते हैं और जो सूक्ष्म है उसको तो जल्दी पकड़ नहीं पाते लेकिन पहले स्थूल पकड़ में आ जाए तो स्थूल के अंदर गहराई में जाने से फिर सूक्ष्म में भी पकड़ में आ जाता है जो लोग गृहस्थ जीवन में नहीं प्रवेश किए होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि गृहस्थ जीवन बड़ा आनंदप्रद होगा और खूब अच्छे मज़े के साथ में उनका अपना निजी घर है बहुत अच्छा तो आकर्षण तो होता है हमारा भी इसी प्रकार का मकान होता हम भी आराम से रहते लेकिन जो लोग चालीस पचास साल साठ साल तक उस घर में रह चुके हैं उनसे पूछें कि उसकी गहराई में क्या क्या पा रही हो तो ऊपर ऊपर से सामान्य से तो स्थूल रूप से हम बाहर से जान पा रहे हैं मकान को लेकिन मकान के अंदर जो गहराई है वो क्या क्या दे रहा है मकान उस सूक्ष्मता तक लोग चालीस पचास साल से लगे हुए हैं वो जान पाते हैं उस सूक्ष्म तत्व तो को पहले तो उन लोग भी स्थूल रूप से देखा वैसे ही श्री सुखदेव जी भी पहले स्थूल रूप को दिखाते हैं फिर धीरे धीरे उसके अंतर गहराई में प्रवेश कराते हैं प्रक्रियाएं यही हैं दो प्रकार से प्रक्रियाएं हैं आप यदि बाहर से आ रहे हों इस देश के बाहर से आ रहे हों तो पहले पहले केवल भारत का नाम सुन करके आए और भारत के एक सामान्य जानकारी हुई और भारत में आकर के एक महीने वर्ष एक महीने तक घूमे तो मूल मूल जगह कहाँ कहाँ हैं कितने प्रांत हैं कितनी नदियाँ हैं उन उनका अवलोकन करके चले गए ये स्थूल दर्शन हुआ लेकिन यहाँ यदि कोई 40 साल 50 साल 60 साल रह करके सब देखे अंदर बाहर तब कहीं इसके पूरे नष्ट नाड़ियों का पता लगता है कि इसके मूल में क्या चीज़ है वैसे ही भूगोल खगोल नरक आदि का वर्णन करके ये स्थूल रूप कहे गए हैं भगवान के नहीं तो श्री सुखदेव जी जैसे परम वीतराग संत इन सब में मन लगाते क्यों और दूसरे के मन को इनमें टिकाते क्यों तो पहले स्थूल रूप को दर्शाते हैं और स्थूल रूप के अंदर जो सूक्ष्म है वहां तक पहुँचाते हैं ये सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर दर्शाते हैं तो हम लोग इस श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें वैसे तो कई प्रकरण बीच बीच के निकाल कर के एक फैलाव तो कर चुके हैं हो सकता है उन्हीं का विश्लेषण बीच बीच में आएगा श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में मध्य में और अंत में क्योंकि ये स्वयं कहते हैं श्री सूत जी आदि मध्यावसानेशु आदि में भी मध्य में भी और अवसान में भी उसी एक तत्व का निरूपण किया गया है आदि, मध्य, और उस एक तत्व के प्रति हमारी रुचि को जगाने के लिए जगह जगह पर वैराग्य वैराग्याख्यान संयोतम वैराग्य को पुष्ट करने वाले प्रकरण लाला कर रखते हैं क्योंकि राजा परीक्षित हैं श्रोता और श्रोता जिस स्तर का होता है उसी स्तर की बातें निकलती हैं सुनाने वाला उसी स्तर की बातें कहता है तो श्रीमद् भागवत में भी अधिकांश राजर्षियों के राजाओं की संत महापुरुषों के भक्तों की कथाएं आई और उन राजर्षियों की कथाओं में भी यद्यपि उन लोगों ने और दूसरी जिंदगी देखी भी होंगी लेकिन उन सारी जिंदगियों को नहीं दिखा करके जिस जिंदगी में भगवान के दर्शन हो रहे हैं उसी जिंदगी का उल्लेख करते हैं जैसे हमसे यदि कोई पूछे कि आप बचपन से लेकर के अभी तक के अपने पूरे जिंदगी की कहानी कहिए तो मैं निश्चित रूप से उन घटनाओं को छिपा दूँगा जिन घटनाओं को सुनकर के आपको हंसी आ सकती है अथवा घृणा हो सकती है अथवा मुझे ही हीन भावना आ सकती है तो मैं उन घटनाओं को छिपाने की कोशिश करूंगा मैं तो उन घटनाओं का उल्लेख करूंगा जिन घटनाओं के उल्लेख करने से लोग मुझे अच्छा मानने लग जाएं इस दृष्टि से और दूसरी दृष्टि कि उन घटनाओं को सुनने से दूसरे के अंदर अच्छे ही संस्कार जाएं बुरे संस्कार न जाएं नहीं तो बुरे चीजों को देखे हैं और बुरी चीजों का यदि वर्णन करने लग जाएंगे तो वो संस्कार उसके अंदर जा सकते हैं तो जितने राजर्षियों के जीवन का दिग्दर्शन कराया उन राजर्षियों की पूरी जिंदगी को श्री सुखदेव जी नहीं सुनाते केवल जहाँ जहाँ उनकी मिठास है जहाँ हीरा छिपा हुआ है हीरा भाग वाली जिंदगी को दिखाते हैं और कहते हैं राजा ऐसे थे ये भगीरथ ऐसे थे ये हरिश्चंद्र ऐसे थे ये रंती देव ऐसे थे ये ऋषभ देव ऐसे थे ये भरत जी मतलब क्या कि तुम भी इनकी देखा देखी इन्हीं की तरह जीवन जियो तब तुमको भी वो मिल जाएगा जिसको इन लोगों ने पाया है पाने वालों की जिंदगी को जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो हम लोगों को भी अंदर आशा जागने लग जाती है तो फिर हम क्यों नहीं पा सकते आखिर हमारे ही बीच में रहने वाले लोगों ने पा लिया इसका मतलब कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं असंभव नहीं है उसको पाया जा सकता है अन्यथा इतने संत महापुरुष प्राचीन ऋषि महर्षि क्यों सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे लगे रहते और प्राचीन ऋषि महर्षियों की बात छोड़ें वहाँ से लेकर के अभी तक नई पद्धति के अनुसार खोज करने वाली विज्ञान की भी यही निरंतर खोज है कि आखिर है कौन चीज़ वो शक्ति है कहाँ किस रूप में वो जो बिना दिखाई दिए ही सब कुछ चला रहा है जिसके बल पर पूरा विश्व चल रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है हमें सारी समझ दे रहा है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो स्वयं समझ में नहीं आ रहा है लाइट दे रहा है लेकिन लाइट देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है प्रकाशक नहीं दिखाई दे रहा है वो स्वयं प्रकाश कहाँ छिपा हुआ है इस शरीर के अंदर वो कहाँ रहता है किस जगह रहता है इन सब की खोज भी वही है तो आधुनिक विज्ञान की दौड़ भी उसी और और प्राचीन विज्ञान की दौड़ भी उसी और है सब के सब लगे हैं और विश्व के जितने मनीषा हैं जितनी बुद्धि हैं सबके सब मिलकर के सब मिल उसको खोज रहे हैं और सबको अपने अपने तरीके से वो अनुभूत हो रहे हैं पकड़ रहे हैं उसको और जिसने जिस उसको जितना अनुभव किया जिस देखा उतने अंश में उसको कह दिया लेकिन कोई नहीं कह पाया कि हमने पूरी कह दिया यहां तक कि वेद भी कहते हैं ना इति ना इति न इति नेती हमने इतना वर्णन किया है यह सच तो है लेकिन इतना ही सच नहीं है इससे और भी हो सकता है इतना ही सच नहीं नेति नेति निषेध की पद्धति से उसको खोज करते हैं हमारे यहां कई दर्शनकार कहते हैं कि चार पांच अंधे एक हाथी को जानने के लिए गए आप लोगों ने सुना होगा तो उनमें से अब सबके सब अंधे हैं हाथी होता कैसे है आँख से तो दिखाई नहीं देता अनुभव हाथ से होगा आँख से दिखाई नहीं देने के कारण तो उन चारों ने किसी ने पूछ को पकड़ा किसी ने पाँव को पकड़ा किसी ने हाथ कान को पकड़ा किसी ने पीठ को पकड़ा सबकी अलग अलग अनुभूति किसी ने सूण को पकड़ा और उनसे पूछा गया अलग अलग रूप से कि आपने क्या देखा हाथी किसको कहते हैं तो एक ने जिसने पकड़ा था पूछ को उसने कहा हाथी झाड़ू की तरह होता है उसके झाड़ू की तरह हाथी होती हाथी की आकृति उसे वैसी होती है और जिसने शूर को पकड़ा उसने कहा नहीं वो केले के पेड़ की तरह लम्बे लंबे होता है जिसने कानों को छुआ उसने कहा कि नहीं सूर्ख की तरह सुपक सुपक की तरह होता है जिसने पेट को छुआ उसने कहा हाथी चट्टान की भांति होता है जिसने पाँवों को छुआ कहा नहीं नहीं नहीं हम लोग मकान बनाते हैं ना तो मकान बनाने के लिए जो स्तंभ पिलर खड़ा करते हैं वो पिलर की भांति खंभे की तरह हाथी होता है इन सब लोगों ने अपने अपने अनुभव हाथी को देखने के बता दिए और इनमें से कोई झूठ नहीं बोल रहा है सब सच बोल रहे हैं लेकिन कोई सच नहीं बोल रहे हैं सच है लेकिन जितना बोल रहे हैं उतना ही सच नहीं है सब मिलकर के जितना बता देंगे कदाचित उतना भी पूरा सच नहीं है पूंछ की तरह सूर्ख की तरह केले के पेड़ की तरह मकान बनाने वाले पिलर की तरह या चट्टान की तरह हाथी होता है ऐसा आप कह दें लेकिन प्रत्यक्ष पूरी तरह से यदि कोई देखें तो वो उससे भिन्न भी दिखाई दे रहा है वैसी ही स्थिति है विश्व में जितने बुद्धियां हैं जितने आविष्कारक हैं ऋषि लोग हैं ये सब के सब उसको खोज रहे हैं और खोजने वालों को किसी को पूँछ पकड़ में आ रहे हैं वो तत्व की पूँछ पकड़ में आ रही है किसी के सूढ़ पकड़ में आ रहे हैं किसी के पीठ पकड़ में आ रही इसीलिए ये सब के सब एक ही सत्य को विविधा बदनती एकम सत्य विप्रा बहुधा बदनती कई प्रकार से बता रहे हैं, नहीं भाई वो इस प्रकार से है कोई कहता है नहीं भाई वो इस प्रकार से उस एक सत्य का ही वर्णन वो कर रहे हैं तो उस एक के प्रति हमारे चित्त को खींचने के लिए शुरू में मध्य में अंत में मूल टारगेट में वो है एक है एक को समझाने के लिए अनेक बताते हैं एक अनेक रूप में कैसे फैला फिर हम लोग कैसे उसको अनेक रूप से देख रहे हैं ऐसा बताते हैं और उसको बताने के लिए क्योंकि ऋषि को पता है कि इसका चित्त कहीं दूसरे जगह लगा हुआ है और वहाँ से जब तक इसके चित्त को खींचेंगे नहीं तब तक इसकी बुद्धि में ये बात पकड़ में नहीं आएगी तो चित्त को वहाँ से खींचना जरूरी है और जहाँ से खींचना जरूरी है वहाँ उसके वो भले कितनी भी अच्छी चीज़ हो उसकी निंदा करनी ज़रूरी पड़ जाती आवश्यक हो जाता है नहीं तो उसमें प्रलोभन होगा तो बार बार चित्त उधर ही जाएगा इसीलिए शास्त्रों में यदि कहीं पर आचार्य जगत श्री शंकराचार्य जी जैसे बड़े ऋषि लोग यदि अपने शिष्यों को ये कहते हैं कि द्वारं किमे कम नरकस से नारी तो इसका यह तात्पर्य कभी नहीं लगाना चाहिए कि आचार्य शंकर इतने बड़े उच्च कोटि के महापुरुष होते हुए नारी की निंदा कर रहे हैं निंदा से उनका कोई तात्पर्य नहीं है यदि नारी के प्रति उनके निंदात्मक दृष्टि होती तो माँ की स्तुति में क्यों पीछे पड़ जाते हो माँ की दिव्य स्तुति करते हैं लेकिन अपने शिष्यों को वो कुछ बताना चाहते हैं उनके मस्तिष्क में वो विश्व के रचयिता को स्थापित करना चाहते हैं और वो स्थापित तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनकी बुद्धि वहाँ दूसरी जगह फंसी हुई लौट करके यहाँ न आए तो वहाँ से विरत करने का तरीका उनको दिखाई दिया तुम जो गुड़ खाने के लिए लालयत हो रहे हो वो गुड़ तुम्हारे तो लिए नुकसानदायक है गुड़ मत खाओ तो गुड़ की निंदा करना जरूरी पड़ जाता है जब चित्त हट जाता है गुरु के वचनों पर विश्वास कर लेता है और गुड़ की ओर ध्यान नहीं देता एक दिन जब इसके चित्त में उसका ज्ञान भर जाता है तो फिर वो बात समझ में आ जाती है कि गुरु जी किस लिए कोई बात हमको इस प्रकार से कह रहे थे गुड़ की निंदा क्यों कर रहे थे उसकी बात समझ में आ जाती निंदा से उनका कोई तात्पर्य नहीं था शास्त्रों में यह प्रक्रिया अर्थवाद के नाम से प्रसिद्ध है जिनके प्रति हमारा चित्त खींचना होता है उसकी बड़ा चढ़ा करके वर्णन करना पड़ता है क्योंकि हमारा चित्त बड़ा लोभी है किसी के बात को सुन करके अच्छाई चीज़ समझ अच्छी चीज़ समझ करके उस ओर जाता है इसलिए उनकी स्तुति की जाती है उनकी प्रशंसा की जाती है और जिससे चित्त को हटाना होता है उसकी थोड़ी निंदात्मक दृष्टि की जाती है जब बात समझ में आ जाती है तो यही संत कहने लग जाते हैं अन्य दोष गुण चिंतनुक्त कहते हैं दूसरे के निंदा मत करो दूसरे के गुणों को देखने की जरूरत नहीं थी तो फिर आपने क्यों निंदा की थी किसी की निंदा आपने खुद की किसी की स्तुति की मतलब यही है कि तत्व को समझाते समझाने के लिए चित्त की एकाग्रता की दृष्टि से किसी की निंदा किसी की स्तुति और जब तत्व समझ में आ गया और शिष्य को यह मालूम पड़ गया कि इस जगत में सत्य वस्तु कौन है तो अब किसी की निंदा और स्तुति से कोई मतलब नहीं रह गया तब वो निंदा स्तुति से परी की अवस्था में चले जाते हैं तो चित्त को जहाँ जहाँ चित्त फंसा हुआ है वहाँ से हटाने के लिए क्या उपाय है कहते हैं वैराग्य ही एकमात्र वहाँ से विरति आरति चाहिए उसमें जो रति हो रही है उसमें रुचि हो रही है तो रुचि जहाँ जहाँ लगी हुई है वहाँ से उसकी रुचि को अरुचि में बदल करके और उसको सुरुचि भगवान की ओर की ओर रुचि खिंचा देनी है नीति सहित इसलिए वैराग व्याख्यान संयोतम ये शुरू में मध्य में भी जगह जगह जिन्होंने वैराग के पूर्ण जीवन जिया उनके बार बार उल्लेख करते हैं इतने वैभव सम्पन्न राजाओं का भी उल्लेख करते हैं और दिखाते हैं कि राजन ये युधिष्ठिर थे ना इतनी संपत्ति इतनी प्रॉपर्टी होते हुए थी इनकी जरा भी इस प्रॉपर्टी के प्रति संपत्ति के प्रति आसक्ति थी ही नहीं यदि कोई अचानक आकर के ये कह देता कि मैं योग्य हो चुका हूँ इस देश को चलाने के लिए मुझे आप दे दो तो वो तुरंत देने को राज़ी हो जाते इतनी बड़ी अनाशक्त जीवन जिंदगी उनकी थी ऐसा बताने का मतलब क्या कि हम भी इनकी तरह ही जीवन को अपनाएं जिनकी अनाशक्त जिंदगी है अनाशक्त जिंदगी वालों की जिंदगी को जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी अनाशक्त भाव पनपने लग जाता है आसक्त वाले जिंदगियों को देखते हैं भोग प्रधान जीवन जीने वालों के जिंदगी को देखते हैं तो भोगों के प्रति लालसा जागने लग जाती है इसलिए यहां सुखदेव जी अपने बारीकी को पूरी तरह से निर्वाह करते हैं जहाँ पर सौंदर्य का खूब वर्णन करेंगे खूब वैभव का वर्णन करेंगे वहाँ पर लास्ट में ये दिखा देते हैं कि इस संपत्ति का इस धन का परिणाम जो लोग भगवान को छोड़कर के केवल भोग के पीछे दौड़े उनकी दुर्दशा का दिखा देते हैं और जो लोग भगवान को साथ में लेकर के भोगों को अपनाए उनकी उत्तम स्थिति को दर्शा देते हैं और फिर चित्त को खिंचा देते हैं उस सुंदर चीज के प्रति हमारा चित्त आकर्षित कर देते हैं और यही भगवान श्री हरि का त्रिभुवन कमनत्व तो है तीनों लोकों में सारे तीनों लोकों को खींचने का यही सौंदर्य है व्यक्ति बाहर के रूप सौंदर्य को देख करके भले तत्काल 10-5 मिनट के लिए खींच जाए लेकिन उसकी असली खिंचावट अंतर की सुंदरता से होती है अंतर का सौंदर्य ही सारे जगत को खींचता है और वह अंतर का सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण में बिल्कुल लवा लब भरा पड़ा हुआ है भगवान में पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ है उनके भक्तों में भरा पड़ा हुआ है उसके प्रति अगर दर्शन हो जाता है तो खींच जाता है इसीलिए कृष्ण को करशति सर्वान इति कृष्णा जो अपनी ओर खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है उसको कृष्ण कहते हैं कृष्ण और श्री कृष्ण दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है कृष्ण निर्गुण निराकार है और श्री कृष्ण सगुण साकार हैं, है। वह श्री कृष्ण होकर के जगत के पालन करता संहार करता और उद्भवकर्ता बनते हैं कृष्ण बनकर के वो सबसे परे जीवन अकेले रह जाते हैं जिसका चतुर्श्लोकी में उल्लेख है उसका ही यह फैलाव कहलाता है उस एक का ही यह अनेकता कहलाता है मतलब संहारकर्ता के रूप में पालनकर्ता के रूप में और उत्सर्जन करता उसके उत्सर्जनकर्ता के रूप में दिखा करके फिर इनके द्वारा जो ये नकली चीज जिसको हम कह रहे हैं इन रूपों में भी वही धागे की भांति अंदर अंदर घुस जाता है श्री सुखदेव जी उनको भी दिखा देते हैं तो वैराग्य पूर्ण आख्यान इसके अंदर है प्रारंभ में भी अंत में भी मध्य में भी शुरुआत में देखिए सबसे पहले महात्म बताते समय दोनों महात्म्य में भी उसी सच्चिदानंद को याद किया गया जिसका हमको प्रतिपादन करना है भागवत को प्रतिपादन करना है और भागवत की शुरुआत करते समय में भी तरत चारिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि मुहयूर तेजोवारी परम सत्य का ध्यान परम सत्य कहने से ऐसा लगता है कि इसके अतिरिक्त और कोई अपर सत्य भी जरूर होगा नहीं तो परम विशेषण लगाने की जरूरत नहीं पड़ती आपने बाजार में किसी को कहा है बर्फ लाने के लिए भेजा होगा तो किसी दिन कहा है कि जाओ बाजार से बर्फ ठंडा बर्फ लाओ आपने किसी दिन नहीं कहा होगा कि ठंडा बर्फ लाओ, क्यों नहीं कहा क्योंकि ठंडा यह विशेषण बताने की जरूरत ही नहीं है विशेषण इतना प्रसिद्ध है कि इस विशेषण को बताए बिना स्वाभाविक गरम बर्फ देखा ही नहीं गया जब गर्म होता ही नहीं तो फिर विशेषण जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी नीला कपड़ा ले आना सफ़ेद कपड़ा ले आना इसलिए कहते हैं क्योंकि नीले कपड़े के अतिरिक्त सफ़ेद कपड़े के अतिरिक्त दूसरे रंग के कपड़े भी उपलब्ध हैं तो पीले कपड़ा न लाना ये बताने के लिए विशेषण लगा करके बता देते हैं पीला कपड़ा ले आना इससे मालूम पड़ता है पीला कपड़ा के अतिरिक्त नीला कपड़ा भी होगा सफेद कपड़ा भी होगा परम ब्रह्म कह रहे हैं तो इसका मत, परम सत्य कह रहे हैं तो इसका मतलब है परम सत्य के अतिरिक्त और कोई दूसरा सत्य भी हो सकता होगा जो अपर सत्य कहलाता होगा या कोई सामान्य नाम होगा उसका तो वही जो अभी पिछले दिनों जिसका संक्षेप में दिग्धदर्शन कराया परम सत्य वही है जिसको हम पारमार्थिक सत्य कहते हैं जो तीनों कालों में जिसका बाध हो नहीं सकता था है होगा और चतुश्लोकी के प्रथम श्लोक में जिसका निरूपण किया गया अहमेवा सम्रे नश्चादिष्येत सोस्म्य परम सत्य है अहम एव आसम एव अग्रे कहते हैं मैं ही था मैं था ही विशेषण लगाते हैं कि मैं ही था पहले जब कुछ नहीं था रहता उस समय अकेला सत्ता के रूप में चिद रूप में और अकेले स्वयं अनुभव आनंद के रूप में मैं ही अकेला रहता हूँ और था मात्र कुछ करता नहीं था था मात्र मतलब आसम एव और अहम एव और पूर्वम एव पहले पहले में था ही लगह जगह में ही, ही, ही जगा देते मतलब खुद के विषय में मैं ही था इसका मतलब मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था और मैं था ही का मतलब होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहा था क्रिया का को निषेध और कर्ता को निषेध दूसरे कर्ता का निषेध और दूसरी क्रिया का निषेध बिल्कुल रहना मात्र अहम एव आसम पूर्वं एवाग्रे न इस जगत को बनाने की कोई सामग्री थी कारण रूपा और ना ही ये जो बाद में अभी जो हुई है ये तो परिवर्तित रूपांतरित हुई ये कार्य कारणात्मक कुछ जगत नहीं था केवल अकेला था ना अन्यत सत असत परम इनको तो बहुत गहराई में जाकर के डिटेल में देखेंगे क्योंकि प्रथम श्लोक को हम लोग देखेंगे और उसी सत्य के विषय में कहते हैं कि उस समय तो था ही था इस समय में भी मैं ही मैं हूँ और इस सब के नहीं होने के बाद भी अंत में मैं ही मैं रहूँगा पश्चात अहम योगेत सोच में हम जो कुछ बचा रहता है बनने के पहले जो रहे बने होने पर भी रहे और बना हुआ जब बिगड़ जाए तब भी रहे वही है परम सत्य और एक व्यवहार सत्य जो बीच में आया कुछ समय के लिए दिखाई दिया अनुभव हुआ चला गया ये व्यवहारिक सत्य इसलिए इसको परमार्थ सत्य या परम सत्य नहीं कह सकेंगे परम सत्य वही है केवल उसी से सब कुछ होता है और एक प्रातिभासिक सत्य जो उसको सब लोग जानते हैं भ्रम था भाई ये हमारी झूठी ये केवल प्रतीति मात्र थी आभास मात्र तो इन दोनों ये दोनों सत्य अलग अलग दिखाई दे रहे हैं प्रातिभाषिक सत्ता वाला सत्य और व्यावहारिक सत्ता वाला सत्य इन दोनों का निषेध करने के लिए कहते हैं परम सत्य उस परम सत्य का ध्यान करें हम उस परम सत्य को ध्यान करते हैं और ये देखिए शुरू से इसका उल्लेख कर देते दे हैं नामना वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य पहले उद्देश्य होता है फिर उसका थोड़ा डिटेल होता है फिर उसके बाद उसका और विस्तार होता है ऐसी शास्त्रों की प्रक्रियाएं हैं यह उद्देश्य है फिर आगे चलकर के दस चीज़ों का और वर्णन करेंगे और भी बीच बीच में बताएंगे वह परम सत्य है उसकी विशेषताएं, जन्माद्यतोन्मयादि तरत जिससे ये सारी जगत की जन्म आदि हुआ करते हैं यतो वा इमानी भूतानी जातानी और येन जातानी जीवन्ति और अंत में उसी में संविशन्ति, उसी में प्रलियंतें सब के सब उसी में मिटेंगे जिसमें जिसमें से आए हैं और जिसमें रह रहे हैं और जिसमें मिट जाएंगे वह परम सत्य है क्योंकि ये मिटने वाला तो आया ये परम सत्य नहीं हुआ ये तो अपर सत्य है नकली सत्य है व्यावहारिक सत्य है ये मिटेगा वह परम सत्य है उसको हम प्रथमतः ध्यान करते हैं कहते हैं परम सत्य सत्यम परम धीमय जन्माद्य सेन्वयादि क्यों इस सारे के वो उत्पत्ति आदि में कैसे कारण बन जा रहे हैं कहते हैं क्योंकि वह हर एक के अंदर अन्वित है अनुगत है उसके पीछे पीछे वो हरेक में समाया हुआ है तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविष्ट बना करके मकान बनाया मालिक ने और वास्तु पूजा करा करके स्वयं उसके अंदर प्रवेश कर गया मकान के अंदर मालिक प्रवेश कर गया अकेले बना करके केवल मकान बना देने से मकान की कोई शोभा नहीं होगी मकान का मालिक जब तक उसके अंदर प्रवेश न कर जाए और मकान के अंदर मकान के मालिक रहने के कारण ही मकान की भी कीमत होती है यदि मकान के मालिक उसके अंदर ना रहें तो कोई लाख करोड़ कीमत कुछ भी नहीं हो उस मकान की तुच्छ है तो तत्सृष्टवा एतत्पुरम सृष्टि एतत्व अनुप्रविशत इस शरीर को बनाया इसको बना करके उसके अंदर स्वयं अन्वित हो गया घुस गया अंदर इसीलिए यह फिर इसकी कीमत बढ़ गई अनवयात अनवय का मतलब है अनु पीछे पीछे गमन पीछे जाना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनको जैसे जैसे ये उभरते गए सामने होते गए इनके अंदर सूत्रात्मा सूत्र के अंदर प्रवेश करते गए और उसी सूत्र में यह सबके सब पिरोते जा रहे हैं फिर सूत्रे मणिगणा इव सूत्र में जैसे कि मणियां पिरोई हुई होती हैं वैसे ही उसी में हम सब पिरोए हुए हैं सारा जगत पिरोया हुआ है वो अन्वित है इसीलिए ये सारी वस्तु भी जो उत्पन्न नहीं होने वाली है वो उत्पन्न होती है जो नहीं टिकने वाली है वो भी टिकती है जो नहीं सड़ने वाली है वो भी सड़ जाती है यदि वो न रहे इसके अंदर तो इसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती इसकी स्थिति भी नहीं हो सकती इसका संघार भी नहीं हो सकती जो कि तो मतलब इसकी सत्ताई नहीं हो सकती इसके अंदर समाया हुआ है कई दृष्टियां हैं उन सब की ओर हम नहीं जाएंगे धागा और कपड़े की तरह कपड़ा धागा ही कपड़े के रूप में अपने आप को रूपांतरित करता है आप धागा को निकालेंगे तो कपड़ा दिखाई नहीं देगा फिर कपड़ा एक नामांतरण हुआ उस ढंग से भी ये जगत का दर्शन होता है कहते हैं अन्वयात इस सब के अंदर वो अनवित हो गया घुस घुस गया तो ऐसा वो परम सत्य है और इसके अंदर रह गया इसका मतलब फिर ये नष्ट होगा तो फिर उसको भी नष्ट होना पड़ेगा नहीं पश्चात अहम इस सब के बैठ जाने के बाद में मैं ही बचा रहूँगा धागा बचा रहेगा मड़ियाँ अलग अलग बिखरी हुई हो जाएंगी कपड़ा हट जाए तो सूत बचा रहेगा अंत में धागा बचा रहेगा वह अंत में केवल मैं ही रह जाता इसलिए उसके अंदर अंदर रहते हुए भी इस जगत के भूतेश प्रविष्टानी अप्रविष्टानी पांच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु इन चीजों से बनी हुई हर चीज में जैसे ये तत्व घुसे हुए हैं समाये हुए हैं और यह क्योंकि पहले से ही विद्यमान है इनके अतिरिक्त कोई दूसरी चीज नहीं है तो फिर इनको प्रवेश कहना भी नहीं बनता मतलब ये प्रविष्ट हुए हैं ऐसा कहते नहीं बनता समुद्र में तरंगे उठ रही हैं लहरें उठ रही हैं आप बताएंगे लहरें उठी लहरों को आपने देखा लहरों का नाम भी देखा नाम भी सुना और उसके रूप भी देखे ये समुद्र का जल ही तरंग बन करके आया उठा यह तरंग केवल नामांतर मात्र है रूपांतर मात्र है लेकिन जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं तरंग बिटकर के आखिर में जल रूप पुनः हो जाता है इसीलिए यदि कोई कहे कि मैं जल कहे समुद्र का जल कहे कि मैं जल में वो तरंग में घुसा हुआ हूं फिर दूसरा व्यक्ति गया कि साहब आप परिचय दीजिए आप तरंग में हैं उसने कहा मैं तरंग में नहीं हूँ दो बातें बाते बताई समुद्र ने समुद्र के जल ने दो अलग अलग पूछने वालों को क्या उत्तर दिया एक को कहा मैं तरंग में हूँ यह तो सच बात है तरंग के अंदर हैं तरंग में आप जल के अतिरिक्त तो और क्या पाएंगे दूसरा व्यक्ति गया उसको कहा मैं तरंग में नहीं हूँ तो ये बात भी सच है। तरंग मात्र में यदि होते तो फिर दूसरी जगह उपलब्ध नहीं होना चाहिए तरंग तो मिट गया लेकिन वो नहीं मिटा जल तो जो जो करो है तरंग थोड़ी देर के लिए उत्पन्न हुआ मिट गया इसलिए वो कहता है मैं तरंग में होते हुए भी तरंग से अतिरिक्त हूं इस सारे विश्व को अपने अंदर समेटे हुए हैं और इसके कणकण में प्रवेश किए हुए हैं फिर भी यदि कोई कहे इसका मतलब है इतना बड़ा ही है वो ऐसा नहीं कहा जा सकता इसके अतिरिक्त भी हों इतर तस्चा श्रीमद् भागवत की इस पंक्ति को देखिए अन्वयात और इतरता उसमें अनवित होते हुए भी उसके अंदर घुसते हुए भी उससे व्यतिरिक्त भी हैं उससे अतिरिक्त ये शास्त्रों की प्रक्रियाएं हैं चत में जो आप लोग श्रवण करते हैं सर्वत्र सर्वदा खोज की दो पद्धतियां हैं एक स्वीकारात्मक पद्धति एक निषेधात्मक पद्धति निषेधात्मक पद्धति को आप सरल ढंग से आचार्य श्री शंकराचार्य जी के निर्वाण को आप देखेंगे मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी नाहम इन इस प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं आचार्य कहते हैं मैं ना बुद्धि हूँ ना मन हूँ ना इंद्रिय हूँ ना शरीर हूँ ना पंचकोष हूँ ना सूक्ष्म शरीर हूँ ना कारण शरीर हूँ ना स्थूल शरीर हूँ ना मैं आँख हूँ ना कान हूँ ना प्राण हूँ ना मन हूँ ना बुद्धि हूँ न चित्त हूँ ना अहंकार सबको ये हो ये हो नहीं हो नहीं नहीं हूँ करता जा रहा है इस निषेध की पद्धति को व्यतिरिक्त पद्धति कहते हैं वेद इसी पद्धति से उस तत्व का वर्णन करता है इसीलिए वो कहता है नीति नेति नेति नेति इतना ही नहीं है इतना नहीं है क्योंकि ये जितनी चीज़ें आपने बताई ये सबके सब बुद्धि के, के अंतर्गत आने वाली हैं और वो जिसने विश्व को बुद्धि दी है वो हमारी इस छोटी सी बुद्धि के अंदर वो कैसे आ सकता है उसका एक किरण किरण का हजारवा भाग एक छोटा सा अंश भले आ सकता है और वो भी जब वो कृपा करें तब ये प्राकृत बुद्धि है वो अप्राकृत हैं प्रकृति से परे हैं प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है प्रकृति पुरुष के पुरुष को भला अपने अंदर पूरी तरह कैसे समेट सकते ये प्रकृति की बिगड़ने वाली चीज विकृत रूप ये विकृति बुद्धि है प्रकृति की बनी हुई इसके अंदर वो जो प्र, प्राकृत नहीं है उसको आप कैसे समेट सकते हैं इसीलिए उसको कहा जाता है कि वह हर चीज़ में रहते हुए भी उससे अलग है हम सबके अंदर है तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि केवल हमारे ही अंदर है हमारी दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ भी है जहाँ हमारी ये आँख नहीं पहुँच पा रही है वहाँ भी वही है और हम केवल उतना तक देख पाते हैं और मान पाते हैं जहाँ तक कि हमारे वैज्ञानिक उपकरणों की समझ में आए वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से उस तत्व को पकड़ा नहीं जा सकता जो भी पकड़ में आएगा केवल स्थूल रूप ही उसके पकड़ में आएगा जो हमारी बुद्धि में या आँखों में कानों में पकड़ में आ सकता है उस उस चीज़ को आप यंत्र के द्वारा पकड़ सकते हैं लेकिन जो तुम्हारी बुद्धि को आप स्वयं अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से कितना ये चिनगारियाँ निकल रही हैं ज्ञान की चिनमय चिनगारियाँ निकल रही हैं उसका मूल स्रोत अथाह अनंत प्रकाश फैलाने वाला वो तत्व तो कहाँ है उसको हम भला उसको कैसे इसके अंदर समेट सकते हैं लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे में सामर्थ्य नहीं पर उस अनुकंपा करने वाले में सामर्थ्य इसीलिए उसको प्रभु कहा जाता है प्रभु का मतलब है प्रभवती समर्थो भवति इति प्रभु जो समर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्था उसको कहते हैं प्रभु जिसको किया जा सकता है उसको भी वैसा दिखा दे जो दुनिया के किसी भी ताकत से नहीं हो सकती उसको भी करके दिखा दे हम लोगों के किसी के ताकत नहीं है एक ये सूर्य दिखाई दे रहा है इतना बड़ा सूर्य बना के दिखा दे दुनिया को या हम लोगों में से कोई किसी की ताकत नहीं है कि भारत को गीला करने के लिए उतने जल ना करके सबको बराबर बराबर पहुँचा दें उनके अंदर सामर्थ्य वो प्रभु हैं इसलिए हमारी बुद्धि में हम जिसको नहीं समा सकते ला नहीं सकते वो यदि कृपा करें तो अणू अणीयान बन करके और इस बुद्धि के अंदर समा जाएंगे लोग हंसेंगे कहा कौशल्या मैया ने कहा कि प्रभु ये बड़ी विचित्र ज्ञानी लोग जब सुनेंगे मेरी बात सुनेंगे कि कौशल्या के गोद में वो आया हुआ है जिनके रूम रूम में अगणित ब्रह्मांड समाये हुए हैं तो किसी को विश्वास होगा नहीं हंसेंगे पगली है ये ये जो कह रही है भला वो कैसे हो सकता है निर्मित माया रूम रूम प्रतिवेद कहे। सो मसी यह उपहासी सुनत धीरे मतिथिर न रही धीर लोगों की मति स्थिर नहीं हो सकेंगी कभी वो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता जो आँख का विषय नहीं हो सकता वाणी का विषय नहीं हो सकता कान का विषय नहीं हो सकता मन की पहुंच से परे हैं भला वो तुम्हारी गोद में या तुम्हारे कोख में या सारा ब्रह्मांड जिनकी एक एक रोम में समाया हुआ है भला वो तुम्हारे कोख में आएगा स्तुति करते हुए कहिए ये, ये बात जो है किसी को पचेगी नहीं धीर लोग भी इस चीज़ को ज्ञानी लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे लेकिन प्रभु आप कितने कृपालु हैं कितने दयालु हैं भक्त के लिए भक्त क्योंकि एक छोटे शिशु की भांति है शिशु के लिए आप शिशु बनने को तैयार हैं और जो ज्ञानी हैं वृद्ध है वृद्ध के लिए उतने ही वृद्ध हैं कि उनकी बुद्धि में उसके बुढ़ापे के कोई पता ही नहीं लग रहा इतने विस्तृत तो इतना विशाल इतना विराट वो समर्थ प्रभु यदि कृपा करें तो इस बुद्धि के अंदर आ जाते हैं लेकिन उसको हम अपने सामर्थ्य से यदि हम समझना चाहें तो तर्को प्रतिष्ठा तर्क के द्वारा उसको समझा नहीं जा सकता तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है आपकी बुद्धि ने इतनी सुंदर प्रखर मेधा होने के कारण किसी वस्तु को अच्छी तरह से प्रतिपादित कर दी हमने स्वीकार कर ली लेकिन आपके बाद में कोई आया उसने अपनी बुद्धि को ऐसा मांजा और आपकी सारी गलतियों को निकाल दिया उसके जगह में दूसरी मान्यता स्थापित कर दी वो सत्य निकल गया और देखिए ये बिल्कुल वैज्ञानिक लोगों के एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अभी तक हम इस ठौर तक इस स्थिति तक पहुँचे हैं लेकिन इतना ही सत्य नहीं ये जो बात कह जाते हैं कि यहाँ तक हमने देखा तब तक के लिए जब तक कि इसको अतिक्रमण करने वाला कोई ना आए तब तक के लिए इसको मान के चलना पड़ेगा ये सच है लेकिन स्थायी सच नहीं बताते वो आगे बढ़ते हैं तो उसको भी क्रांत कर जाता है वैसे ही हम अपनी छोटे से तर्कमति बुद्धि के द्वारा उस विराट को समझना चाहेंगे समझ में नहीं आ सकते हैं वो वो जब स्वयं कृपा करें तब कहीं कदाचित इस छोटी सी मती के अंदर भी एक किरण को डाल देंगे तो उसके एक छोटा सा दिग्दर्शन मात्र समझ में आ सकता है और उस दिग्दर्शन मात्र से भी उस विराट का समझना सिद्ध हो जाता है कैसे माताएं भोजन बनाती हैं खिचड़ी पकाती हैं या भात पकाती हैं माताएं जब भात उबल करके पक गया या खिचड़ी तैयार हो गई तो क्या खिचड़ी के प्रत्येक चावल को छूना पड़ता है ये पका है कि नहीं ये पका है कि नहीं ये पका नहीं क्या करना पड़ता है केवल ऊपर के एक दो चावल को छू लेती हैं हाँ पक चुका है खिचड़ी पक गई भात पक चुका है। इसको कहते हैं स्थाली पुला न्याय ये जो पुलाख है पुलाव है उसके एक चीज को छू करके देख लिया ये पका हुआ है इसका मतलब है उस बटलोई के अंदर थाली के अंदर जितना चावल के कण हैं अन्न है दाने हैं वो सब के सब पक चुके हैं इसी को कहा जाता है एक स्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवती एक चीज को जान लिया तो बहुत कुछ जानने में आ जाता है वो एक रूप में सामने उपस्थित होकर के छोटी सी जानकारी के द्वारा सारी जानकारी प्रस्तुत करा देते हैं एक ही साधे सब साधे सब साधे सब जाए एक की सिद्धि यदि हो जाए तो फिर सारी चीजों की सिद्धि हो जाती है अपने आप सिद्ध हो जाने लग जाते हैं तो ऐसे प्रभु को भला हम अपने इस बुद्धि के सीमा में कैसे ला सकते हैं या जितना दिखाई सुनाई दे रहा है केवल इतना ही है ऐसे कैसे कह सकते हैं इसलिए कहते इतर तश्चा इससे अतिरिक्त भी है वो जन्मा से तरत चाथेष्विस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुहत्सूर तेजो यथा विनिमयो यत्र यो मृषा धामना स्व सदा निरस्तुहक सत्यम परम धीमह वह परम सत्य है जो हर एक चीज में समाया हुआ होने के बावजूद भी केवल उतना ही नहीं बल्कि उससे अतिरिक्त भी है मतलब व्यापक है क्यों क्योंकि अर्थेशु अन्वयात हर पदार्थ में वही समाया हुआ है फिर दूसरी बात वह चेतन है चित रूप में प्रत्येक जीव में देखें चींटी में देखें वृक्ष में देखें वह सबके अंदर संवेदनशीलता संवेदना को महसूस करने वाले के रूप में छुईमुई के पौधा को भी आप छूते हैं तो वो भी मुरझा जाती है उस एक वनस्पति को देखने से ही यह मालूम पड़ जाता है कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसके अंदर संवेदनशीलता ना हो यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने यह आविष्कार किया कि एक व्यक्ति यदि कुल्हाड़ी लेकर के किसी वृक्ष के पास में जाता है तो वृक्ष के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि उसके जिन चीज़ों से वृक्ष बना है उसके तत्वों में परिवर्तन देखा गया क्यों कुल्हाड़ी वाला के असर उसको पड़ जाता है कुलाड़ी वाले की अनुभूति उसको हो जाता है कि ये हमारे वृक्षों को टांगों को जड़ों को शाखाओं को कत्ल करेगा उसके अंदर बनने वाली चीज़ों में संवेदनशीलता उसकी बता देती है कि क्या क्या हो रहा है उस वृक्ष में भी वह चेतन शक्ति के रूप में विद्यमान है चीटी के अंदर वो ज्ञानात्मक रूप से विराजमान हर एक चीज में वो चेतना इसको कहते हैं चिद्रूप परमात्मा उसी को यहां अभिज्ञ कहा अभिग्य एक अभिज्ञान पढ़े होंगे सुने होंगे अभिज्ञान एक अंगूठी थी जिस अंगूठी को देख करके राजा दुष्यंत को पता लग गया ओहो ये अंगूठी ये अंगूठी तो हमने दी थी तब उनको शकुंतला की याद आई भूल चुके थे यह अभिज्ञान होता है आपको किसी जगह में हमने देखा और आपने हमें कोई चीज दे दी उस चीज को हमने पाँच साल दस साल तक रखा दस साल के बाद में आप जब सामने उपस्थित हुए और आपने हमें तो पहचान लिया लेकिन मैं नहीं पहचान पाया तो आपने स्थान का उल्लेख किया कि बंबई में मिले थे के गंगेश्वर धाम में मिले थे अच्छा तो बोले गंगेश्वर धाम में तो बहुत लोग मिले थे तो फिर आपने पहचान बताई कि मैंने ये चीज़ जो दे थी ना दी थी ना वो चीज़ तब याद आ गया हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक वो अभिज्ञा करा देते पहचान स्मृति करा देते उसको अभिज्ञा कहते अभिज्ञान अंगूठी ने पहचान करा दी शकुंतलक शकुंतला याद करा दी दुष्यंत को निशानी स्मारक शास्त्रों में इसी की तरह एक प्रत्यभिज्ञा होती है हम किसी समय में किसी को कहीं देखे और बाद में वही दिखता है तो पूर्व दृष्टा से स्मृति वो जो है प्रत्यभिज्ञा हो जाती है हम लोगों की भी प्रतिभिज्ञा कि हम कौन थे कैसे थे इसके द्वारा उसको जाना जाता है यहाँ पर जो अभिज्ञ शब्द है वह उसकी चेतन रूप है वह परमात्मा जड़ रूप नहीं है ऐसा बताने से जिस सत्य के बारे में बता रहे हैं वह सत्य कैसा है अभिज्ञ है मतलब ज्ञान रूप है चेतन रूप है और किसी भी वस्तु को ज्ञान करने के लिए लगभग तीन चीज़ें तो कम से कम चाहिए चाहिए आप जैसे देख रहे हैं तो देखने के लिए क्या चीज़ चाहिए पहले तो ये आँख चाहिए और आँख होने के साथ साथ में ये क्योंकि देखती है तो दिखने वाली वस्तु चाहिए मान लीजिए आपको आँख भी मिल गई और दिखने वाली वस्तु भी है अंधकार में पड़े हुए हैं तो वस्तु दिखेगी क्या वस्तु नहीं दिख रही है देखने के साधन है दिखने वाली वस्तु भी है लेकिन प्रकाश नहीं है तो प्रकाश के अभाव में इन दो के होने पर भी वस्तु का होना मालूम नहीं पड़ पाएगा इसलिए तीन चीज कम से कम चाहिए प्रकाश होना चाहिए साधन देखने के साधन होना चाहिए और देखने वाली वस्तु होनी चाहिए तब कहीं उस देखने वाली वस्तु का बोध होता है ज्ञान होता है दुनिया की जितनी चीज़ों को आप देख रहे होंगे इन तीनों में से जरूर कोई ना कोई हैं कानों से सुनेंगे तो यह सुनने के साधन चाहिए और कहीं शब्द होना चाहिए शब्द नहीं होगा तो कान होते हुए भी नहीं सुन पाएंगे तो ये 230 कम से कम चाहिए चाहिए सुनने की शक्ति और सुनने की चीज ये होने चाहिए इनको कहा जाता है ये प्रकाशक है और वो प्रकाश्य है ये आंख प्रकाशक है और वो वस्तु प्रकाश्य है इस प्रकाश के बिना उस प्रकाशनीय वस्तु के होते हुए भी आप उसका होना जान नहीं सकते अंधा व्यक्ति है उसके सामने चाहे कितने भी सुंदर हरा भरा उपवन है उसको कहेंगे कि आपके सामने क्या दिख रहा है तो वो उसको तो पता ही नहीं रहा तक के रंग को भी अभी तक देखा नहीं जिसने सफ़ेद क्या होता है काली चीज क्या होती है वो भले बोल सकता है सुन करके कि कोयला का मिलान करके काले रंग के काजल और कोयला समान होते हैं सुन करके श्रमणजन्य बोध तो है लेकिन प्रत्यक्ष उसका जो है नहीं हो पा रहा तो प्रकाश भी चाहिए और ये साधन भी चाहिए वस्तु भी चाहिए दुनिया की सारी चीज़ों को जानने के लिए दूसरे दूसरे प्रकाशों की भी जरूरत है साधनों के प्रकाशक ये प्रकाशक हैं लेकिन इनको भी प्रकाशन करने के लिए अंतर में विराजमान परम प्रकाश चाहिए व्यक्ति मरा हुआ है किसी का शरीर पड़ा हुआ है उसका आँख भी है और देखने की चीज़ भी उसके सामने पड़ी हुई है लेकिन जो परम प्रकाशक है वो नहीं है उसमें वो नहीं उसकी सत्ता का जो है अनुभूत अनुभवता किनारे थोड़ी देर के लिए अलग है मान लीजिए एक उसको संकीर्ण मान करके वैसे तो कमी नहीं है उसकी वहाँ भी है उनका जो प्रक्रियात्मक अलग है लेकिन वहाँ पर देखेंगे परम प्रकाश के अभाव में आंख होते हुए भी और देखने की वस्तु होते हुए भी वह देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है अथवा ऐसा भी समझ सकते हैं कभी कभी हम नींद में पड़े हुए हों आंख खुली हुई है देखने की वस्तु सा, ये सामने है और देखने के साधन भी आंख भी खुली हुई है लेकिन फिर भी उस वस्तु को हम देख नहीं पा रहे क्योंकि वो मन अभी किसी दूसरे राज्य में घूम रहा है और मन जिस राज्य में प्रवेश किया हुआ है वह परम प्रकाशक भी तटस्थ होकर के उसको पास में बैठा हुआ है लेकिन उसके अंदर प्रेरणा अभी नहीं जगा पा रही इसीलिए रूप का ज्ञान नहीं हो रहा इसका मतलब क्या हुआ जितने जितने भी प्रकाशनीय चीजें हैं जानने की चीजें हैं सुनने की चीजें हैं इन सब का बोध करने के लिए इन प्रकाश के साधनों की जरूरत है कान आँख नाक आदि आदि लेकिन इनके होते हुए भी इन सबके परम प्रकाशक की जरूरत है सबकर परम प्रकाशक जोई राम अवध सीतापति सोई वही परम प्रकाशक है वो परम प्रकाश अब कहेंगे कि जैसे इन वस्तुओं को प्रकाशित होने के लिए सूर्य की जरूरत है प्रकाश होने पर देख पा रहे हैं तो फिर सूर्य को प्रकाशित करने के लिए और कोई वस्तु चाहिए तो स्थूल दृष्टि से तो हमारे सामने और कोई प्रकाशांतर या सूर्यांतर नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए हम कहेंगे कि भैया सूर्य स्वयं प्रकाश है उपनिषद तो पढ़ेंगे आप तो कहेंगे तस्य भाषा सर्वमिदम्ब विभाती और उसी के भाष भाष से सूर्य स्तपति सूर्य प्रकाशते चंद्र प्रकाशते उनके परम प्रकाश, प्रकाश से प्रकाश पाकर करके वो गीता भी स्वयं कहती है यद आदित्य गतम तेज आदित्य गो तेज है जो प्रकाश है दाहक शक्ति और प्रकाशन शक्ति ये दोनों के दोनों भगवान कहते ये तो मेरा क्षुद्र से क्षुद्र अंश है मम तेजोश संभवम मम तेजोश अंशम विधि यदादित्य गेज जगद भाषय ते अखिल येजो विदि मामक वो मेरा एकदम क्षुद्र से क्षुद्र अंश है जिसका जिस प्रकाश के एक क्षुद्र अंश को लेकर विश्व को वो प्रकाशित कर रहे हैं तो इसका मतलब है जब सूर्य आदि को प्रकाशित करने वाला वो है तो फिर उसको कहां से प्रकाश आता होगा वो किससे प्रकाशित होता होगा श्रीमद् भागवत की ये जो प्रथम श्लोक का मंगलाचरण का जो ये श्लोक है कहते हैं वो है स्वराठ स्वयं प्रकाश उसको प्रकाश प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं है वो स्वयं प्रकाश है दूसरे के द्वारा वो प्रकाशित नहीं है परप प्रकाश नहीं है ये दुनिया की सारी चीज़ें प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं वो परप प्रकाश हैं लेकिन जो प्रकृति से परे है वो परप प्रकाश नहीं है स्वप्रकाश है हाँ इतना है कि उसको जानने के लिए इसको हम आधार रूप में स्वीकार करते हैं जगत को बनाने के लिए भगवान माया का आश्रय लेते हैं प्रकृति का आश्रय लेते हैं इसकी आवश्यकता वो भी महसूस करते हैं हमको भी इस स्थूल शरीर के अंदर इस मुर्दे के अंदर समाये हुए उस चेतन को जानने के लिए इस मुर्दे की जरूरत महसूस करना पड़ता है इस मुर्दे के नहीं रहने पर वो चेतन है ऐसे हम कैसे जान पाएंगे उसकी चैतन्य को जानने के लिए इस अचेतन की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन उसको इसके न रहने पर भी उसका कुछ बिगड़ता नहीं वो स्वयं स्वराट जन्माद्योन्वयादितरत तो चार थे स्विज्ञ अभिज्ञ स्वराट और विश्व की सारी शक्तियां मिलकर के ऐसे असंभव कार्य को करने की चेष्टा करें जिसको जो बात समझ में नहीं आने वाली हो उसको बनाना चाहे, करना चाहे, दिखाना चाहे, नहीं कर सकेंगे लेकिन उसने यदि थोड़ी इच्छा मात्र कर ली उसके मन में थोड़ी सी इच्छा मात्र हो जाए तो बड़े बड़े असंभव कार्य अपने आप होने लग जाते हैं एक साधारण सी बात यदि इस क्षेत्र में कोई गांव में या किसी जिले में देश का एक प्रधान नेता या प्रधान मुख्य राष्ट्रपति आ रहा है तो राष्ट्रपति को प्रत्येक गांव के सरपंच आदि तक फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती व्यक्तियों को बताना नहीं पड़ता वो उनका वहां आने का बस प्रोग्राम हो और उसके नीचे उनके तद अधीन जो जितने अधिकारी हैं सबके सब अलर्ट सब सबके सब सचेत और उनके द्वारा फिर उनके अधीन अधिकारी वो भी सचेत फिर उनके अधीन जो जनता है वो भी सचेत और अपने आप ये पूरा का पूरा कार्य राष्ट्रपति को तो पता भी नहीं लग पाएगा कि किसने क्या कार्य किया है वो यदि ऊपर वाला चांद संकल्प कर लें इच्छा मात्र व्यक्त कर लें तो इस अचेतन में भी सारी चीजों को करने की शक्ति अपने आप प्रकाशित हो जाती है और उसी के बल पर सब कुछ होने लग जाता है हम सबको स्कूल कॉलेज में पंद्रह बीस साल पंद्रह साल करीब करीब किसी विषय पर डॉक्टरेट प्राप्त करने के लिए उपाधि प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है हर एक को अर्थार्जन के लिए मेहनत करना पड़ता है कुछ भी पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है लेकिन भगवान यदि संकल्प कर लें कि इसको सारे शास्त्रों का बोध हो जाए इच्छा मात्र हो जाए तो उनके चाहने पर बिना पढ़े लिखे लोग भी सत्य कहू लिख कागज कोरे कहने लग जाते हैं तुम तुम देख तुम क्या बोलते हैं कागज की लेखी देखी वो क्या है तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आंखन की देखी ये फर्क हो जाता है वो यदि वो संकल्प काल उनकी इच्छा मात्र हो जाए तो वो बिना पढ़े सब कुछ प्राप्त कर जाते हैं ब्रह्मा जी ने किसी के यहाँ जाकर के वेद का विधिवत अध्ययन नहीं किया मात्र उन्होंने धारणा की विराट रूप की धारणा की आराधना की चित्त शोधन हुआ और उस विशुद्ध चित्त में किसी ने इशारा किया वर्गों का सोलहवां अक्षर और इक्कीसवा अक्षर क ख गां ये सोलहवाँ अक्षर और पांचवें वर्ग का पहला मतलब इक्कीसवा का से लेकर के वहाँ तक गिनेंगे तो पा ब्रह्मा जी ने उसको जोड़ दिया और इसका मतलब क्या हुआ ताप ताप तो उसने सोचा कि भाई दुनिया में कोई भी चीज नो गेन विदाउट पेन बिना तपस्या के कि कोई किसी चीज की उपलब्धि नहीं हो सकती मेहनत चाहिए तो उसने बस उसी को आधार मान करके उसकी खोज में लग गए तपस्या चित्र शोधन चित्त की शुद्धि जितना जितना चित्त चित्त में जितना जहां जहां का का हो सकता है मेल हटता जाएगा जाएगा अपने आप पड़ता और एक दिन लिया उसको सामने दिख भागवत दे दिया संकल्प मात्र से ही वेदों का ज्ञान करा दिया यह श्लोक कहता है तेने ब्रह्म हृदा या आदि कवये जिस परम सत्य ने ब्रह्मा जी को साक्षात वेद नहीं पढ़ाया केवल हृदय में उसने खाली इतनी ही इच्छा की कि ये जगत बनाने के लिए मेरा ही कार्य करने के लिए तैयार हैं इनको वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाए और उसी वेद के आधार पर इस विश्व की रचना करें और सारे विश्व को संचल पालन करने के लिए भी वेदों में जो विधान बताया गया है उसके अनुसार ये चलाएँ इतना ही इच्छा व्यक्त हुई और ब्रह्मा जी को सारा वेद ज्ञान प्राप्त हो गया इसको कहते हैं सर्व समर्थ इसको कहते हैं उनकी प्रभुता उनका सामर्थ्य वो यदि संकल्प कर लें इच्छा कर लें कि मेरे भक्त को ये प्राप्त हो जाए ये ऐसा हो जाए उनकी इच्छा मात्र हो जाए तो बड़े बड़े असंभव कार्य अपने आप हो जाते हैं इसका तात्पर्य है ये मंगलाचरण करने वाला वेदव्यास जी मंगलाचरण करने वाले श्री वेदव्यास जी यह कहना चाहते हैं कि उस एक तत्व का धीम एक तत्व को ध्यान करो पकड़ो तो वो यदि थोड़ी सी तुम इच्छा मात्र हो जाए तो तुम्हारे बड़े बड़े असंभव से असंभव कार्य अपने आप होना शुरू हो जाएंगे जब ब्रह्मा जी को समस्त वेदों का ज्ञान उनके संकल्प मात्र इच्छा मात्र से हो सकता है तो तुम्हारे छोटे से गृहस्थ जीवन या छोटा सा संन्यास जीवन या छोटा सा वानप्रस्थ जीवन छोटा सा ब्रह्मचर्य जीवन इन जीवनों को जीने के लिए तुम जो जो चाहते हो वो सबके सब उनके संकल्प मात्र से हो जाएंगे इसीलिए उस परम सत्य को ही इन सारे कार्यों के प्रारंभ में ही ध्यान करना चाहिए तेने ब्रह्म हृदय हृदय का मतलब है संकल्प मात्र हृदय से संकल्प होता हृदय से उन्होंने संकल्प मात्र किया कि आदि कवि ब्रह्मा जी को ब्रह्म का ज्ञान हो गया मतलब वेदों का ज्ञान हो गया वेद विस्तार का ज्ञान हो गया ऐसा वो संकल्प बाण इच्छा वाला है अमोघ संकल्प उसको कहते हैं सत्य संकल्प राम जी के बाणों की तरह भगवान के एक बार बाण से निकल गया तो बिना फल उत्पन्न किए प्रभाव उत्पन्न किए वापस होगा नहीं निष्फल कभी नहीं जाते अमोग जिम अमोग रघुपति कर तो ऐसे अमोग संकल्प कहलाते हैं वो प्रभु वो यदि संकल्प कर लें तो मेरा यह जो कार्य है जो श्रीमद् भागवत की रचना करके मैं संपूर्ण प्राणियों के अंदर रसिक जनों के अंदर रस की स्थापना करना चाहता हूँ उस रस तक वो पहुँच सकें प्रभु इतना बड़ा कार्य है, ये आपकी ही कृपा से संपन्न हो सकता है आप ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान अपनी इच्छा मात्र से दे सकते हैं तो आप हमारी इस बुद्धि के अंदर भी प्रवेश किए हुए प्रकाश देने वाले आप हैं आप इसमें जागरूक रह करके हमारी इधर लेखनी हमारी इधर मुख्यवाणी निकलती रहे और आप नित्य निरंतर जैसे हैं जिस प्रकार से हैं उस रूप में आप निकलते रहिएगा वाणी से और लिखते रहेंगे चाहे गणेश जी को बिठाएं या स्वयं लिखें ऐसा होते रहे इसलिए उनको इस रूप में वो है परम सत्य जिनका संकल्प कभी भी व्यर्थ जाता नहीं है और कहते हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा वो इतना परम सत्य है इतना परम सत्य है कि परम असत्य भी परम सत्य लगने लगता थे उसी परम सत्य के कारण यह असत्य भी पूरा सच लगने लगता है जिसमें कोई सुंदरता नहीं है उसमें भी सारी सुंदरता दिखाई देने लग जाती है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा यह सारा सौंदर्य उसका प्रकट होने लग जाता है तो जिसकी कृपा से कहते हैं उस सत्यता के कारण ही यह असत्य भी सत्य लग रहा है झूठ को जीने के लिए सच का सहारा चाहिए और भगवान को काम चलाने के लिए सच का असच का झूठ का सहारा चाहिए यद्यपि वो बिना सहारा दिए ही स्वयं अकेले में रह लेते हैं लेकिन जब खेल खेलना है तो अकेले में भाई एकाकी नरमते एकाकी की रमण नहीं होता है खेलने के लिए दो की जरूरत पड़ती है गेंद चाहिए उसके साधन भी बल्ले आदि भी चाहिए और दूसरा भी हो तब न खेल में मज़ा आता है तो दूसरा होना पड़ता है अनेक होना पड़ता है और अनेक होने के लिए वो खेल अपनाने के लिए माया को साथ में लेने पड़ते हैं माया को लेकर के फिर खेल रखते हैं और अपने किनारे बैठे रहते हैं माया से कहते हैं मेरे जैसे जैसे सुंदर सुंदर और भी करके और मैं तटस्थ रूप से सब जगह तो जैसे जैसे रूपांतरित तो होगी वहाँ वहाँ सब जगह मैं अनुगत रहूँगी रहूँगा वहाँ मेरी मेरी उदासीनता उदासीन भाव से स्थिति बनी रहेगी तुम जो भी करना हो करते रहना तो अखिल ब्रह्मांडम सृजती प्रकृति कैसे वो सच लगता है उदाहरण देते हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय तेज का विनिमय वारी का विनिमय और मिट्टी का विनिमय मिट्टी जल और तेज इन तीनों को देखें सूर्य का प्रकाश सूर्य भगवान से पृथ्वी पर आ रहा है आप सड़क से जा रहे हैं गाड़ी पर बैठे हुए हैं बिल्कुल प्लेन सड़क है गर्मी के दिन है सड़क में क्या दिखता है आपको क्या दिखता है जी सड़क में जा रहे हैं बिल्कुल दूर तक सड़क एकदम समतल है और खूब गर्मी है सूरज का प्रकाश सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही सड़क पर और गाड़ी से आप जा रहे होंगे तो सड़क में चमकते हुए कुछ चीज दिखाई देती है जल दिखाई देता है लेकिन क्या सचमुच जल होता है वहाँ जल नहीं होता है वो जल दिखाई देता है वो क्या है वो सूरज के किरणों का रिफ्लेक्शन मात्र ही तो है सूरज के किरण ही उससे टकरा करके हमारे रेटिना से टकरा रही है तो सूर्य के किरण जो तेजस तत्व तो है तेजस तत्व तो किस रूप में दिख रहा है जल के रूप में दिख रहा है तेजो तेज तत्व जल के रूप में दिखाई दे रहा है या मृग को प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं मृग मरीचिका के दृष्टांत से रेगिस्तान में मृग जा रहा है सामने सामने जल दिखाई दे रहा है पर जल है नहीं वो और उसके पीछे पीछे भाग रहा है देख रहा है उसको मृग के आंखों में क्या दिखाई दे रहा है जल दिखाई दे रहा है जबकि वो जल नहीं है सूरज के किरण के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं तेजस तत्व ही है वो तो तेज का विनिमय किस रूप में हो गया जल रूप में हो गया है जल दिखाई दे रहा है वैसे ही उस सत्य के कारण यह असत्य भी असत्य होते हुए भी असत्य न दिख करके सत्य दिखता है शास्त्रों का शास्त्रकारों ने और चिंतकों ने इसीलिए गहराई में जाकर के देखा इन सारे दृष्टांतों के द्वारा कि भाई उस मृग मरीचिका की भांति ही है उसमें सड़क में चलने वाली को देखने वाले जल की भांति ही है ये मिथ्या है इस प्रकार से उनको देखा लेकिन देखिए केवल इतने पर ही किसी की बात सुनकर के वहीं पर टिके मत रहिएगा अपनी तरफ से खुद विचार कीजिए इस सत्य और असत्य के समझने में बहुत से कंट्राडिक्शन बहुत कुछ जो है ये कंफ्यूजन्स भी होते हैं इसलिए सब आचार्यों की बातों को स्वीकार करें और उसका मंथन करें अंतरात्मा जो जवाब दे उसको स्वीकार करेंगे कई विवर्त आदि के रूप से हम 100 प्रतिशत इसको असत्य नहीं कह सकते है असत्य। पर जो लोग असत्य कह रहे हैं उनकी दृष्टि में असत्य हमको समझ में आनी चाहिए तब तो उनकी बात उनके कहने के अनुसार असत्य है मिथ्या है लेकिन उनकी स्थिति में जब तक हम पहुंचे नहीं है हमें यह मिथ्या है कहने का अधिकार उतना नहीं है हम शास्त्र को पढ़ कर के उसकी संगति लगा करके के श्रुति और युक्ति के अनुसार किसी को समझा दें या स्वयं की बुद्धि को मना लें यह अलग बात है जब तक कि अनुभूति के सिंहासन पर बैठ न जाएं तब तक के लिए 100 प्रतिशत यही सत्य है ये कहना उचित नहीं है क्योंकि इस जगत को बहुत लोगों ने सत्य रूप में भी देखा है जैसे भक्त देखेगा यदि तो भक्त की दृष्टि में भगवान का रूप होने के कारण असत्य नहीं हो सकता मिथ्या नहीं हो सकता क्योंकि भगवान ही सोना ही कुंडल आदि के रूप में परिवर्तित हुआ है तो हम कुंडल को सोना नहीं है नहीं कह सकते उसकी वो दृष्टि हो जाती तो उसकी दृष्टि में और ऐसी दृष्टि जब बन जाती है तो इसको भगवन में मान करके इसके साथ में व्यवहार करता है वो पर असत्य कह रहे हैं वहाँ पर मिथ्या जहाँ कह रहे हैं वहाँ पर समझनी चाहिए कि इसके प्रति हमारी आसक्ति को हटाना उनका प्रयोजन है कि हम इस पर चिपकी न रहें चिपकाव रुलाती है आसक्ति रुलाती है विरक्ति हंसाती है उस आसक्ति को हटाने के लिए ही इसके मिथ्यात्व तो का वर्णन करना पड़ता है इसके इसके प्रति हमारी रुचि न नहीं तो इसके बिना काम ये नहीं चल रहा है हम शरीर को मिथ्या है सोच करके उपेक्षित नहीं कर सकते इसका अपलाप नहीं कर सकते उसके लिए उसकी सत्ता के बोध के लिए इसकी आवश्यकता तो ये जगत इस श्लोक के अनुसार है तो सूरज का किरण लेकिन दिख रहा है जल वारी के रूप में दिख रहा है उसी प्रकार से कई बार मिट्टी भी जल के रूप में और जल भी कभी मिट्टी के रूप में ऐसा रूपांतरण बोलते हैं कि उस असत्य के उस सत्य के रहने के कारण इसमें माया काम कर रही आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी राजसूई यज्ञ होने के बाद सम्राट युधिष्ठिर के यहाँ एक ऐसा सुंदर भवन निर्मित किया गया था विश्वकर्मा के द्वारा जिस भवन की विशेषता ऐसी थी कि आजकल कहीं भी ऐसा देखने को प्राय नहीं मिलता ऐसा प्रासाद था जिसमें कोई यदि जाता तो उसको बड़े अनोखे लगता वो भवन बड़ा प्रासाद बड़ा अनोखा लगता सभा लगी हुई थी उसमें भगवान श्री कृष्ण और सम्राट युधिष्ठिर के साथी राजा सहयोगी मित्र राजा उस पर उपस्थित थे सपरिवार वहाँ पर उपस्थित था किसी कार्य की मीटिंग थी या पता नहीं किस चीज़ का विशेष उल्लेख नहीं है वहाँ पर उपस्थित हुए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का ही है प्रकरण है कदाचित उस समय स्मरण में ना आए तो अभी भी स्मरण थोड़ा होता तो है तो वहाँ पर सभा लगी हुई थी और दुर्योधन तो बड़ा मानी था वो तो चाहता था कि हम जाए कोई तो हमारे अगल बगल खूब लोग चलें दलगत दल के साथ में चलें लगे कि मैं कोई सामान्य नहीं हूँ तो सबको साथ में लेकर के चलने का स्वभाव वो अकेले युधिष्ठिर की तरह नहीं चल सकते थे अकेले कृष्ण की तरह या अर्जुन की तरह नहीं चल सकते थे अर्जुन कृष्ण तो अकेले जहाँ चाहें वह चले जाते हैं और उनको तो मानी को चाहिए बहुत कुछ हो तो उसके द्वारा उसके मान का पता लगता है वो सच्चे सम्मान से विरक्त या अलग है उसको मालूम नहीं तो उनके साथ में आ रहे थे सामने से देखते हैं द्रौपदी आदि जो भगवान श्री इनके अर्जुन आदि के जो और भी पत्नियाँ थी वो भी कहते हैं कि वहाँ महल पर बैठ करके ऊपर से देख रही थी और सभा में भी बैठे हुए नीचे लोग भी देख रहे थे दुर्योधन अपने दलगत साथियों के साथ में से मिल कर के आ रहे थे और उसने कपड़ा उठाना शुरू किया और घुटने से ऊपर जंगह तक कपड़ा उठा लिया तो उसको देख करके द्रौपदी आदि को हंसी आई जिन लोगों ने देखा उन लोग भी हंसने लग गए और उसकी नज़र उधर गई कि इन लोगों को हंसी आई है मेरी इस चेष्टा को देख करके उनको थोड़ा बुरा लगा लेकिन आगे चलकर के जब जाते हैं तो उसने जल समझ करके कपड़े को ऊपर उठाया था वो जल नहीं था वो तो फर्श था जल फर्श के रूप में मिट्टी के रूप में दिखाई दे रहा और आगे जब गया धोती नीचे आगे जब गया तो जल की समतल भूमि की तरह दिखाई देता है जल का भाग और वहां निर्भय और आधी छाती तक उस पर डूब गया आधी छाती तक और उसके साथ ही भी उस पर गिर पड़े उसको देख करके तो अब तो रहा नहीं गया द्रौपदी आदि से भी और भगवान श्री कृष्ण के साथ में बैठे हुए पांडवों में से एकमात्र युधिष्ठिर को छोड़ करके सबको हंसी आने लग गई लोग जो है मुख पर हाथ लगा करके रोकने की कोशिश करने लगे, लग लेकिन स्वयं जगतगुरु श्री कृष्ण के मुख में देखे मुस्कान तो किसी से रहा नहीं गया ठहाका मार के हंस पड़े और मर्यादावादी सम्राट युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करने लगे कि किसी के हंसी करना उचित नहीं है आखिर में कोई आ रहे है। सम्मान के पात्र हैं वो भी ऐसा मना कर दिया और वहाँ तो फिर उसके प्रकरण अलग है लेकिन यहाँ हमें दो बातें देखने को मिल रही कौन कौन सी जो जल है वो किस रूप में दिख रहा है फर्श के रूप में मिट्टी के रूप में दिख रहा है और जो मिट्टी है जल के रूप में दिख रहा है यही मिट्टी का जल के रूप में जल के मिट्टी के रूप में दिखाई दे रहा है यह जगत में माया भी इस प्रकार की दिखाई दिखती हैं और माया का फैलाव भी इसके दिखाई देती हैं। लेकिन उस परम सत्य के कारण सत्य गुण रजोगुण तमोगुण इन तीन की सृष्टि ये सारे की सारे जगत ये मृषा प्रतीत नहीं होती ये मिथ्या प्रतीत नहीं होती ये सच प्रतीत होती है और सच प्रतीत होने के कारण ही हम नकली को असली रूप में देख रहे हैं इसी के कारण ही इस नकली के प्रति हम दौड़ते चले जा रहे हैं दौड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि नकली नकली रूप में नहीं दिखाई दे रही है प्रमा नहीं है हमें अप्रमा है उल्टा है कहते हैं उस एक सत्य के कारण ही ये सबका सब त्रिशर्ग सत्य प्रतीत हो रहा है कैसे जैसे जल नहीं होते हुए भी जल रूप में दिखाई दे रहा है सूर्य के प्रकाश या तेज तेज रूप में न दिख करके जल रूप में दिखाई दे रहा है मिट्टी का परिवर्तन जल में जल का परिवर्तन मिट्टी के रूप में दिखाई दे रहा है उस एक सत्य के कारण वही परम सत्य है उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय हम ऋषा और धामना सदा निरस्ते परम धीमहि ये सृष्टि है ये माया के अंतर्गत जितने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि कहो जो भी है ये हम लोगों को नचा पा रही है लेकिन जो जिसकी सहचारिणी माया है उस माया के स्वरूप को जो भगवान जान रहे होंगे तो उसके कार्यों को भी समझते हैं इसलिए माया और माया का कार्य उसको लुभा नहीं सकता इसको माया और माया के कार्य किसको लुभा रहे हैं जो माया को नहीं समझ पाए और माया के कार्यों को नहीं समझ पा रहे और मायाधीश को जो संपर्क नहीं साध सका मायाधीश के साथ मायापति के साथ में जिसका संपर्क है उसको माया कहेगी ये बड़े मालिक को पकड़े हुए हैं इसलिए इससे बच के रहना चाहिए कहीं हमारी शिकायत न कर दें वो किनारे रहेगी माया वो है परम सत्य उस परम सत्य का निरूपण इस श्रीमद् भागवत में किया गया है उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं और यही इसी सत्य को समझाने के लिए ही आदि मध्यावसानेशु वैराग्याख्यान संयुतम शुरू में बीच में अंत में जगह जगह वैराग्य युक्त आख्यान इसमें कहे गए हैं ये प्रथम श्लोक ये प्रतिपाद्य वस्तु का निर्देश इसमें आ गया दूसरा जो श्लोक है हम लोग उसको बहुत संक्षेप में विस्तार करेंगे तो, तो पूरा एक ही में समय निकल जाएगा दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निर्देश है जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं उनको अनुबंध चतुष्टय मालूम होता है जो लोग प्रारंभिक श्रोता होंगे उनको शायद नहीं मालूम पड़ेगा किसी भी शास्त्र के प्रति शास्त्रवाचक को खींचने के लिए चार चीज़ें पहले उनके मस्तिष्क में जिज्ञास्य के रूप में उपस्थित होती हैं तब वो उस ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं एक तो वो जानना चाहते हैं कि इस शास्त्र में किस चीज़ का वर्णन है विषय विषय की जिज्ञासा होती दूसरे कि उस विषय को जानने से हमको लाभ क्या होगा लाभ को देखता है प्रयोजन क्या है इस शास्त्र को पढ़ने का और तीसरा ये हमारे अधिकार की बात है या कोई और दूसरे के लिए है इसके अधिकारी कौन हैं इस ग्रंथ को कौन पढ़े सब लोग उपन्यास नहीं पढ़ते जो उपन्यास के प्रेमी होते हैं वो लोग ही उपन्यास पढ़ेंगे। वैसे ही ग्रंथ को भी देखते हैं कि ग्रंथ खुद बता देता है भाई इस ये लोग इसके पढ़ने के अधिकारी इनको ये बात समझ में आएगी अधिकारी और चौथी चीज़ की इसके संबंध क्या हैं जिस वस्तु का बोध कराना चाहते हैं उसका और ये जो ग्रंथ का उसके साथ में इनका आपसी नाता क्या है संबंध चार चीज़ें किसी भी ग्रंथ के अंदर यदि हैं तो उसको शास्त्र कहा जाता है उस शास्त्र में शासन करने की शक्ति आती है यदि ये चार चीज़ें नहीं हैं तो वह केवल ग्रंथ मात्र है जगत में शासन करने का उसके पास में कोई सामर्थ्य नहीं है वो शास्त्र नहीं कहला सकता शासन सत्य उसके हाथ में तभी आ सकते जब ये चार चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए अधिकारी का उल्लेख करता है अधिकारी होनी चाहिए किसके कौन किसका अधिकार है इस पर और इसके अंदर किसका प्रतिपादन किया जा रहा है और प्रयोजन क्या है और साथ ही साथ ये ग्रंथ का और जिसका ये प्रतिपादन कर रहा है उसका नाता क्या है रिश्ता नाता क्या चीज़ है इन चीज़ों को दर्शाना होता है तो ये दूसरे श्लोक में इसका संक्षेप में एक सामान्य रूप से देखने पर पता लगता है स्पष्ट रूप से कि धर्म प्रोज्जित कई परमो निर्मत्सराणाम सताम इस पंक्ति को देखने से ये बात समझ में आती है कि इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है परम धर्म मतलब मानव मात्र के लिए स्वीकरणीय धर्म परम धर्म मतलब जीव मात्र के लिए हितकारी धर्म धर्म बहुत हो सकते हैं लेकिन मानव मात्र का हितकारी नहीं हो सकता वो किसी एक ग्रुप का हितकारी हो सकता है हिंदू का हो सकता है मुस्लिम का हो सकता है सिख का हो सकता है अमुख देश का हो सकता है वो धर्म भले कहला सकें परम धर्म नहीं हो सकता परम धर्म वो है जिसमें ना कोई देश है ना कोई जाति है ना कोई सीमाएं हैं जिसमें सबके जीव मात्र के हित की बातें आ रही हों उसको परम धर्म कहा जाता है श्रीमद् भागवत में उस परम धर्म का वर्णन किया गया है और इसीलिए उसको अपनाया किसने निर्मत् सराणाम सताम उन संतों ने स्वीकार किया जिनके अंदर किसी की बढ़ती को देख करके जरा भी ईर्ष्या की भावना जागी नहीं ईर्ष्या नहीं है बिल्कुल स्वच्छ हृदय वाले संतों ने इसको स्वीकार किया इसीलिए निर्मत्सर संत जिस धर्म को अपनाते हैं वही परम धर्म है और उस धर्म की विशेषता और अगली उसमें कैतव्य नहीं है छल नहीं है हम यदि कोई धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई छल होता है कि इतना बड़ा गैंग हम बना लेंगे तो हमारा जो ये ग्रुप है इस ग्रुप के बल पर हमारी सत्ता हो जाएगी हम ही छा जाएंगे और बाकी लोगों को किनारे कर देंगे वो धर्म नहीं है परम धर्म नहीं हो जिसके जिसमें सीमाएं हैं धर्म में सीमाएं नहीं होंगी धर्म में सबको अपने अंदर समेट लेने की क्षमता है समुद्र में भी सीमाएं हो सकती है, मर्यादा हैं मर्यादाएं हो सकती हैं पर धर्म सबको अपने अंदर समेट लेना चाहता है क्योंकि धर्म है ही उस भगवान का विग्रह रामो विग्रहवान धर्म आकाश की भांति होता है सारे जीवों को जीव मात्र को जो धारण करने की शक्ति रखता हो उसको धर्म कहते हैं धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते धारे प्रजाक्त सधर्म की महाभारत कहता है धर्म वो है जिसको धारण करने से धारण करने वाले को धारण करता है धर्मो रक्षते रक्षिता यदि धर्म की रक्षा आप कर तो धर्म आपकी रक्षा करेगा धर्म को अगर हमने छोड़ा तो फिर धर्म भी हम हमारा साथ छोड़ देगा और अधर्म का बोलबाला हो जाएगा हमारी स्थिति हमारी सत्ता समाप्त हो जाएगी इसमें परम धर्म उस परम धर्म का निरूपण किया गया जिसमें किसी प्रकार का छल छंद है ही नहीं कैतव नहीं है प्रोज्जित कैतव आ, जिसमें कैतव को निकाल दिया गया और कैतव क्योंकि यह विशेषता भक्त लोग व्याख्या करते हैं यदि तो कहते हैं वो कैतव कौन सी चीज़ है कहते हैं कैतव मोक्षाभिस है भाई भक्त तो मुक्ति नहीं चाहता और भक्त के सामने अगर कोई मुक्ति मांगने लग जाए तो छल कर रहे हो कपट कर रहे हो भक्त की दृष्टि में ऐसा लगेगा कि ये मेरे प्रभु से हम कुछ नहीं मांगेंगे हम मांगेंगे तो हमारी मांग ये उनके साथ छल कहलाएगा तो मांगने को वो छल समझते हैं इसलिए मुक्ति मांगने को वो कैतव तो समझते हैं ये कितव का काम है ये छलिया का काम है भक्त जिसमें कोई मांग नहीं रख रहा हो इसमें ऐसे धर्म का निरूपण किया गया है जिसमें मोक्ष की अभिसंधि भी नहीं मुक्ति भी नहीं चाहिए यदि किसी की सेवा कर रहे हैं तो सेवा से हमको मुक्ति मिलेगी सेवा से हमारा नाम होगा सेवा से हमारा समाज में पेपर में हमारा नाम आउट हो जाएगा इस प्रकार की भावना वाले धर्म नहीं हैं यहाँ तो विशुद्ध है यहाँ तो द्रौपदी के पाँच पाँच बच्चे मर जाएंगे तब भी द्रौपदी कभी नहीं कह सकती कि इसको कत्ल कर दो जेल के अंदर भेज दो ये जीवित रहेगा तो इसी प्रकार दूसरी माताओं के बच्चों को भी कत्ल करेगा ये कभी नहीं कह सकती वो जिनके पाँच पाँच बच्चे मर चुके हैं वो द्रौपदी मां कहती है कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मुंछ मुंच छोड़ दो क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो कहते हैं मैं जानती हूँ बेटे के नहीं होने पर माँ का हृदय कहाँ रहता है मैंने दुख प्राप्त किया इसी प्रकार से कहीं दूसरे माँ के आंखों से आंसू ना आए मैं जानती हूँ और दूसरी बात इसके द्वारा मेरे बच्चों की हत्या हुई है और इसकी हत्या यदि आप तुम लोगों ने कर दिया तो मेरे वो पांच बेटे तो मिलने वाले हैं नहीं ये सच्चा निर्णय निर्मल हृदय में प्रकाशित हो यह है कैतव धर्म यह है परम धर्म जिसमें बिल्कुल नीर विवेक है दिखाई दे रहा है तभी युधिष्ठिर कहता है है मेरी पत्नी है। नहीं तो वो पत्नी कहने के लिए हिम्मत नहीं कर सकती गदगद हो है मेरी पत्नी हो तो ऐसी हो जो मेरी ऊंचाई को प्रतिष्ठित कर सके सही निर्णय बता रही भीम आदि कहते हैं कि इसने इसको जीवित रहने का अधिकार नहीं द्रौपदी के बात पर स्वयं सबका निर्णय फिर जाता है ये प्रोजित कई तरह तो धर्म के अंतर्गत श्राप देने वाले श्रृंगी ऋषि से आप पूछें समीक ऋषि के बेटे से उसने कोई गलत काम किया हो ऐसा नहीं कह सकते सामान्य दृष्टि से जो देश का सम्राट किसी साधु संत के समाधि अवस्था में बैठे हुए के ऊपर में उसका अपमानपूर्वक जाकर के और मृत सर्प को डाल दे ये सरासर साधु का अपमान ऋषि का अपमान भजन करने वाले का अपमान है दृष्टि से देखें तो देश का सम्राट जब ऐसा करता है तो प्रजा तो करेगी ही करेगी ये तो गलती है ही इसीलिए श्रृंगी ऋषि पुनः दूसरे राजा यदि इस प्रकार के हों तो उनको राजगद्दी पर बैठने का कोई अधिकार ना हो इस देश का सम्राट अच्छा बैठना चाहिए जो सभी आश्रमों की देखरेख सही ढंग से कर सके यह सिखाने के लिए श्राप दे देते हैं देखिए लेकिन शमीक ऋषि कहते हैं बेटा तूने हमारी ऊंचाई को समझा नहीं हमारा धर्म ये नहीं है क्रोध करना हमारा धर्म नहीं बेटे हम लोग इन मर्यादाओं से ऊपर उठे हुए हैं हम किसी समाज के दायरे में नहीं हैं हम ब्राह्मण कहलाते हैं और हम में सहन शक्ति होनी चाहिए हमारे में तपस्या की शक्ति होनी चाहिए सहनशीलता और इसी सहनशीलता के कारण ब्रह्मा ऊंचे सिंहासन पर पूजित हो रहे हैं और इसी सहनशीलता के कारण वाणी के संयमशीलता के कारण ही हमारी पूजा है तूने इस पूजनीय स्थान को कलंकित कर दिया उसने तुमने उसको शाप दे करके तू नहीं जानता देश का सम्राट यदि नहीं रहेगा राजा के नहीं होने से कितनी अराजकता फैल जाएगी कितने लूटमार होने शुरू हो जाएंगे कितने माताओं को कलुषित होने की जिंदगी जीने की आवश्यकता पड़ने लग जाएगी लोग मनचाहा आचरण करने लग जाएंगे और ऐसी स्थिति में तो जानता है वर्ण संकरता का जन्म होगा और वर्ण संकरता होगी वो अपने पूर्वजों को भी नरक में डालने वाली और वर्तमान की जिंदगी को भी नष्ट करने वाली होती है तो कितना बड़ा अनर्थ किया भगवान से तुरंत प्रार्थना करते हैं शनी प्रभु मेरा बालक है ये इसकी गलती मेरी गलती है मेरा अपराध है मुझे क्षमा कर दो मेरे इस बच्चे को क्षमा कर दो इसके अपराध को क्षमा करें और तुरंत उसको संकेत करते हैं ये है प्रोचित कैतव धर्म नहीं तो यदि आज के पिताजी के दृष्टि से अगर देखें तो ठीक किया इस प्रकार से बुरे काम करने वालों को यही दंड मिलना चाहिए ये कह सकते थे क्योंकि बड़ा है यद्यदाचरति यद्य आचरण एव तरजना बड़े लोग जैसा करते हैं उनके देखा देखी दूसरे लोग ही करने लग जाएंगे ठीक किया उसको अच्छा दंड दिया ये भी तो कह सकते थे समी ऋषि लेकिन पश्चात आप करते हैं ये है निर्मल हृदय से निकलने वाले प्राणी मात्र के प्रति और पूरे देश को देश की रक्षा को देखते हुए जो नजरिया आ रही है ये प्रोजित कई तो धर्म के अंतर्गत है परशुराम बिल्कुल काट डाले उनके राजा के शिर को सहस्रार्जुन के शिर को और परशुराम के पिताजी उनके पिताजी कौन चमदग्नि रशित जमदग्नि ऋषि ने कहा बेटा हमारा ये काम नहीं है हम लोग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं वाणी को हम भजन के द्वारा पावन बनाते हैं इस वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और दूसरी बात देश के सम्राट का इस प्रकार से कत्ल नहीं करना चाहिए देखिए जिस राजा ने जबरजस्त जमदग्नि ऋषि के आश्रम से बिना पूछे जबरदस्त गाय ले जाने की कोशिश की थी क्योंकि जमदग्नि ऋषि राजा का स्वागत सम्मान किया खूब और राजा का लोभ जागा कि अगर हमारे राज्य में ये गाय रहेगी तो बहुत लोगों के पालन पोषण हो जाएगा और अच्छी तरह से हम भूखे भी नहीं रहेंगे देश की भावना तो है अच्छी भावना लेकिन मांग के लिए जाना चाहिए था बिना मांगे क्योंकि राजा हैं भिखमंगा बन नहीं सकता सिर झुकाने को तो तैयार नहीं है महाराज को महाराज मानने के लिए तैयार नहीं है राजा हैं वही गलती होती है और उसको फिर वही उसी समय से परसुराम रहा हूँ लेकिन जबदग्नी के वचनों को देखें जो उसका हृदय कह रहा है कि ये ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए जो अपराध कर रहा है उसके प्रति भी उनके हृदय की भावना को देखें देश के सम्राट के प्रति तुम्हारा ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए तो ऐसे अनेकों उदाहरण यहाँ श्रीमद भागवत में जगह जगत व्यावहारिक जगत में जीने वालों के लिए व्यवहार सिखाता है श्रीमद भागवत उत्तम जीवन जीने की कला सिखाता है श्रीमद् भागवत और जिनका परीक्षित जैसे उत्तम जीवन जिन्होंने पा लिया है उनका मरण भी उत्तम होता है जिनका वर्तमान जीवन खतरे में है तो अंतिम समय के जीवन के पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं अभी अपनी मानसिक स्थिति को देखें यदि हमारे हृदय में बिल्कुल स्वच्छता है धवलता है निर्मलता है सफेदी है तो निश्चित रूप से हम नब्बे कल्पना कर सकते हैं प्रभु की कृपा से सफेदी और बची रहेगी स्वच्छ स्वच्छ जीवन जीवन जीवन जीवन रहेगा और जीवन रहेगा और किसी के प्रति नहीं आएगी, तो हम अपने आप जीवन, जीवन मुक्त हैं, इन काम क्रोध लोभ आदि से रिक्त हो जाना ही तो जीवन मुक्त की अवस्था है।, तो आप तो है आपको शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति मिलेगी इसकी कल्पना क्यों कर रहे हैं मुक्त ही है जिसके हृदय से ये सताने वाली चीज़ें निकल करके भाग चुकी हैं तो आपको प्रतिपल प्रतिक्षण आनंद की अनुभूति होगी आनंदमय आप हैं कैसे उसको वो दिखाई देने लग जाएगा सच्चित आप हैं कैसे दिखाई देने लग जाएगा और में सद शाश्वत सत्ता आपकी है वो दिखने लग जाएगा उस परम सत्य का निरूपण करता है श्रीमद् भागवत तो ये एक विषय की दृष्टि से देखें तो एक विषय तो ये बनता है दूसरी वस्तु, वस्तु के रूप में बताते हैं धर्म प्रोजित कई परमो निर्मत्सरा सता और दूसरी इस धर्म को आपने जीवन में अपनाया अपना करके आप किसी को पाने के उद्देश्य अपनाएंगे तो वो जिसका जिस उद्देश्य आपने धर्म को अपनाया है वह भी इसका प्रतिपाद्य विषय है वेद्यम वस्तु वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम तीनों तापों का उन्मूलक ये एक प्रयोजन के अंतर्गत भी दिखाई दे रहा है कि उसको जानने से आपके त्रिविध ताप से आप मुक्त हो जाएंगे तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा जड़ समेत मन की सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी शरीर की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी भौतिक जगत में रहते हुए जगत की वस्तुओं के बीच रहते हुए सब लोगों के द्वारा बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए लंका के बीच में रहने वाले विभीषण की तरह या कंस आदि के बीच में रहने वाले अक्रूर आदि की तरह बिल्कुल स्वच्छ जीवन जी सकेंगे त्रिविध ताप का उन्मूलक कौन है उस वस्तु को या तो ज्ञान की दृष्टि से जानकर या तो भक्त की दृष्टि से पाकर तो उस वस्तु का निर्देश किया गया है और उन तीनों के भी वेद्यम कहकर के ज्ञानी का विषय है वो क्योंकि ज्ञानी जानता है वास्तवम वस्तु।, वस्तु वस्तु असली वस्तु सदैव रहने वाला त्रैकालिक सत्य वाला और जो लोग आनंद चाहते हैं भोग चाहते हैं उनके लिए वो शिवद है कल्याण को देने वाला अहलौकिक सुख को देने वाला भी और पारलौकिक सुख को देने वाला इतना ही नहीं इन ये दोनों सुख तो क्षैष्णु हैं कर्मजित हैं यथेह है कर्मजितो जितो लोक अक्षीयते तथे वामूत्र कर्म लोक अक्षीयतें स्वाभाविक है आप पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके जिस पद को प्राप्त किए हैं एक दिन उस पद को छोड़ना पड़ेगा कमाई करके जिस चीज को प्राप्त किए हैं वो छीण होगा कर्मजित लोग छीण होता है जैसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा जाता है उसी प्रकार से हम स्वर्ग सुख में लुब्ध होकर कर के वहाँ उस सुख को पाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभनों में फंसकर जो कर रहे हैं आखिर में छीणे पुण्य मर्तिलोकम तो विशंति यहाँ तो आना ही पड़ेगा तो क्षेण दोनों हैं यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला दृष्ट सुख भी छैष्णु में समाप्त तो होने वाला और वो नहीं दिखाई देने वाला जो श्रुत है कानों से सुना जा रहा है केवल स्वर्ग सुख हम लोग केवल सुन ही तो पा रहे हैं आंखों से थोड़ी देख पा रहे हैं जगत के सुख को हम देख पा रहे हैं जो जो वस्तुएं हैं ये दृष्ट सुख कहलाते हैं और स्वर्ग का सुख आंखों में नहीं दिख रहा है हम उसको कान से सुनकर शास्त्र वर्णन कर रहे हैं महात्मा वर्णन कर रहे हैं सुनकर के जानते हैं इसलिए उसको कहा जाता है श्रुत सुख दृष्टवत श्रुतम सुखम अपी छैष्णु वो भी इसलिए कोई यदि चाहता है कि इन दोनों सुखों से उत्तम कोटि का सुख हमें चाहिए भागवत कहता है चिंता मत करो ये इसके अंदर है शिवदम शिव को प्रदान करने वाला तापत्रोन्मूलनम वेद्यम वास्तव शिवदम तापत्रोन्मूलनम तो इसमें देखें यदि तो सामान्य रूप से तो विषय को ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इसके अधिकारी कौन हैं बस जिज्ञासु चाहिए जिज्ञासु जिज्ञासा हो प्यास हो प्यास प्यासा इसके अधिकारी हैं इसके लिए आप वेदांत के अधिकारी ज्ञान पाने के अधिकारी बनने के लिए जन्मांतरे इस जन्म नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान नितान्त निर्मल स्वान्त होना चाहिए चाहे आपने पूर्व जन्म में ऐसे सत्कर्म किए हों पवित्र कर्म किए हों जिनके करने से आपका चित्त निर्मल हो चुका है या इस जन्म में आप बचपन से लेकर के सुंदर कर्म करते आए रहें शास्त्र विहित कर्म इससे आपका चित्त शुद्ध हो चुके चुका है तो चित्त शुद्धि होनी चाहिए और काम्य कर्म नहीं काम्य कर्म को छोड़ करके निषिद्ध कर्मों को छोड़ करके चित्त की शुद्धि हो चुकी जिसके वो व्यक्ति जब आए तब वेदांत कहता है तब कहीं तुम हमारे स्कूल में भर्ती के अधिकारी हो भागवत कहता है तुम जैसे हो जहाँ हो जैसे जिस प्रकार के हो तुम्हारे अंदर यदि प्यास है तो हम ये नहीं देखते कि तुम्हारा तुम्हारी योग्यता क्या है बस तुम हमारे डगर तक आने की इच्छा तुम्हारी पर्याप्त है जिज्ञासा होने चाहिए बस तो अधिकारी उसको अब आ करके जो सच्चा प्यासा होता है वो उसको ले लेता है आकाश से बादल बरसाते हैं पानी और यदि चातक पपीहा कहे नहीं हमको केवल स्वाति नक्षत्र के जल चाहिए हमें ना तो नदी में पड़ा हुआ जल चाहिए और ना ही स्वाति नक्षत्र के अतिरिक्त से सताइस नक्षत्रों में बरसने वाले जल की जरूरत है तो फिर भाई उस बादल का कोई दोष नहीं है चातक से किल चं संदिबिद दोषे इस संत संत घन शास्त्र घन ये बरस रहे हैं शास्त्र बादल की तरह बरस रहे हैं संत अनुभव प्राप्त संत बादल की तरह बरस रहे हैं और अगर आप चातक के नियम को स्वीकार कर लें कि हम केवल सिद्ध महापुरुष जिसने परमात्मा का साक्षात दर्शन किया है उसी की वाणी सुनेंगे स्वाति नक्षत्र का ही जल पिएंगे, तो हो सकता है कई जगह में धोखा भी खाना पड़ सकता है इसलिए प्रत्येक से सुनना पड़ता है जगत गुरु स्वयं दत्तात्रेय एक ही गुरु से संतुष्ट नहीं होते हैं एक गुरु से उसी बात को सुनते हैं दूसरे से उसका पोषण करते हैं तीसरे से उसकी और मजबूती करते हैं चौबीस तो केवल नाम के लिए है अनंत गुरु हैं वास्तव में देखा जाए तो सीखने वाले के लिए सारी दुनिया ही गुरु है ये जगत ही गुरु है उसको भी जगत गुरु कहते हैं एक तो सारे जगत के गुरु होते हैं उनको जगत गुरु कहते हैं जगत गुरु जगत गुरु और जगत गुरु रस्य से जगत गुरु कर्मधार और एक में बहुप्रीही समाज जैसे जगन्नाथ एक व्यक्ति का सड़क सड़क में घूम रहा था मांग रहा था चार के लिए भटक रहा था उसने पूछा किसी ने तुम्हारा नाम क्या है बोले जगन्नाथ है तो जगत के नाथ हो अगर तो फिर काहे को इधर उधर घूम रहे हो उसने कहा नहीं भैया जगत मेरा नाथ है मैं तो वास्तव में अनाथ हूँ पर जगत ही नाथ है वो कोई दे देता है उसके बल पर जीता हूँ तो जगन्नाथ का दूसरा शब्द क्या हुआ जगत ही नाथ है जिसका विश्व ही नाथ है जिसका विश्वनाथ या सारे विश्व का जो नाथ है भोलेनाथ भगवान शंकर जी जो काशी में विराजमान हमारे हृदय काशी में जो प्रकाशित हो रहे हैं वो विश्वनाथ तो ऐसे जगत गुरु जगत के गुरु को भी जगत गुरु कहते हैं जो सारे जगत को प्रकाशित है सच्चा जगत गुरु तो कृष्णम वंदे जगत गुरु या भगवान भोलेनाथ जगत गुरु जो हम सब के अंतर्या बनकर के और हम सबको मार्ग निर्देशन कर रहे हैं रास्ता बता रहे हैं सच्चा मार्ग निर्देशक वो है जगत गुरु है जगत के गुरु हैं तो जो सीखना चाहता है उसके लिए हर वस्तु जगत गुरु है हम अपने प्रकरण में आए सच्चा जिज्ञासु इसका अधिकारी है विषय ब्रह्म तत्व जिसके जानने से जिसके पाने से हम जिन दुखों से छूटना चाहते हैं वो दुख छूट जाते हैं इतना तो सांख्य दर्शन भी बताता है सांख्य दर्शन कहता है दुखद त्रयाघाताघाता जिज्ञासा तदिघात के हेतु दृष्टि सा चेत पंक्ति पूरी नहीं उठ रही वो कहता है कि दुख का अभाव हो जाना तीन प्रकार के दुखों का अभाव हो जाना ये मुक्ति है संख्य दर्शन कि ये परिभाषा है भागवत कहता है एक कदम आगे चल करके केवल उतना ही मुक्ति नहीं केवल उतना ही मुक्ति नहीं दुखों का छूट जाना ही मुक्ति नहीं बल्कि उस शून्य जगह में जहां से आपने दुख तीन तीन दुखों को निकाल के फेंका है बाहर किया है उस जगह में आनंद आकर के बैठ जाए उसमें आकर के वो आनंद बैठ जाए शिवद शिव वस्तु उसमें बैठ जाए वो मुक्ति अवस्था है नहीं तो खाली जगह यदि पड़ा रहेगा तो खाली जगह को जो केवल मुक्ति स्वरूप है लेकिन असली आनंद उसकी जो हम चाहते हैं आप मान लो दुख से छुटा दिया आपको आपके कारण आप एक मकान के लिए हम एक कुटिया के लिए इधर उधर घूमते रहे तो किसी ने हमारे लिए कुटिया बना दी तो कुटिया बना देने मात्र से क्या मैं दुख से छूट जाऊंगा मकान बन जाने मात्र से खाली मकान मिल जाने से क्या मैं सुखी हो जाऊँगा मकान में हमारे सुख की सामग्री चाहिए दुख तीनों तीनों दुखों का निकल से भाग जाना खाली मकान हो जाना अच्छी बात लेकिन इस मकान को सुखी करने के लिए सचित आनंद में परमात्मा का अंतर में झलक भी चाहिए वो है मुक्त अवस्था मुक्ति दिखाते हैं हम तो इसमें संबंध संबंध क्या है, जो जो प्रतिपाद्य वस्तु है, उस प्रतिपाद्य वस्तु का और ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव है ये उसको दिखाता है प्रतिपादन करता है वो प्रतिपाद्य संबंध अधिकारी प्रयोजन क्या है कहते हैं भागवत का प्रयोजन है तुम जो महसूस कर रहे थे कि मैं और वो अलग हैं मेरा प्रियतम मुझसे छूटा विरह में मैं तड़प रहा हूं अलग अलग हो चुका हूं तो अलग हुए को एक साथ में मिला देता है ब्रह्मात् ब्रह्मात्मयत्व लक्षणम ब्रह्म और जीवात्मा परमात्मा और जीवात्मा के एकता को दर्शा देता है ये इसका लक्ष्य है और जब ये दर्श दिखा देगा तो स्वाभाविक ही स्वरूप में स्थित जब जीव हो गया तो यही सच्चे परम मुक्ति की अवस्था भी है स्वरूपावस्थान लक्षणों मोक्षा मुक्तिर हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति तो ये चार चीजें इस शास्त्र के अंदर इसमें दिखाई देते हैं प्रश्न उठ सकता है आप लोग भूमिका पढ़ेंगे तो आपको ऐसा भी लगेगा क्योंकि आगे चल करके के द्वितीय जो अध्याय है उसमें वो स्वयं कहते हैं अत्र सर्गो विसर्गो वंश सर्ग विसर्ग स्थान पोषण आदि सारी चीजों का वर्णन किया गया है तो आप कैसे कहते हैं कि यही विषय मात्र है तो वहां पर केवल पुराण के लक्षणों की संगति घटाने के लिए उनको बताया गया वास्तव में तो प्रतिपाद्य वस्तु है इसका उस परमात्मा के के साथ में में तुम्हारी एकता का का का दर्शन, अलग-अलग घूमने वाली गोपियों रसिकों रस रूप में परिवर्तन रसिकों का रस रूप में परिवर्तन ये लक्ष्य है इसका इसका प्रयोजन संबंध अधिकारी प्रयोजन इसका संकेत इसमें किया गया इसको नित्य निरंतर पीना चाहिए प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय में प्रश्न हैं आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं वो जो साधारण रूप में नए ऋषि में पूछते हैं कि आप तो श्रोत जी अनेक शास्त्रों का अध्ययन किए हैं आपने व्यास जी की कृपा प्राप्त की है और भी व्यास जी के शिष्य थे उनकी भी सेवा करने के कारण और आप में विनम्रता थी उस विनम्रता के कारण जिस जिस ऋषि को जिस जिस ज्ञान पर अधिकार था उन लोगों ने आपको पूरे उदार दिल से ज्ञान दिया है आपने अनेक शास्त्रों की व्याख्याएं भी की हैं तो आप निश्चित रूप से ये बता सकेंगे कि इस दुनिया में जो लोग दुखी हो रहे हैं भटक रहे हैं परेशान हैं त्रिविध तापों से व्यथित हो रहे हैं उनको सुखी करने के लिए आपने क्या निर्णय किया है सूत जी हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था ये भी सुना है कि उनका देवकी के कोक्ष जन्म हुआ था यह भी सुना है कि बलराम के साथ उन्होंने ऐसे कार्य किए जो विश्व का कोई मनो नहीं कर सकता अति मर्तनी कर्माणी मृत्यु में रहने वाले मनुष्य जिस कर्म को नहीं कर सकते ऐसे कर्म किए तो क्या उनके उन कर्मों को आप सुनाएंगे और वो किन किन रूपों में उतरते हैं अवतार लेते हैं तो ऐसे कुछ प्रश्न किए हैं और दूसरे अध्याय में श्री सूद जी ने अपने गुरुदेव को नमस्कार करके श्री सुखदेव जी को सुखदेव जी के बारे में भी अब यदि उनका विवरण करने लग जाएंगे तो काफ़ी समझ जाएगा बस इतना ही समझें कि श्री सुखदेव जी परम विरक्त हैं जो बचपन से ही विरक्त हो उठते हैं निवृत्ति परंपरा के आचार्य हैं हम सब के लिए जो साधु सन्यासी महापुरुष हैं जो निवृत्ति पद पर नहीं लौटने के रास्ते पर चलने वाले हैं उनके परम मार्ग निर्देशक हैं निवृत्ति पद पर चलने वाले प्रवृत्ति पद पर चलने वाले सबको जीवन देने वाले हैं उन गुरु को नमस्कार किया है और फिर धर्म से शुरुआत की है इसलिए भगवान की भक्ति की स्थापना करने के लिए कहते हैं पुन्साम परो धर्म। यतो भक्ति धर्म की इतनी सरल व्याख्या वैसे आप अलग अलग ऋषियों से पूछे तो सब लोग अपने अपने रूप से धर्म की करेंगे धृति क्षमा दमोस्तम शौचमेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य दशकम धर्म लक्षण मनुस्मृति कहेगी कोई कहेगा सत्यास्ती परो धर्म कोई कहेगा अहिंसा परमो धर्म कोई कहेगा धारणा धर्म इत्याहु धर्मोधार्य ते प्रजा यारण संयुक्त इति ई इति कथित कीर्तिता यथोभ्युदयन श्रेय सिद्धि सधर्म कणा तो धषि पूछेंगे वो कहेगा धर्म वो है जिससे जिसको तुम अगर जीवन में अपनाओ तो तुम्हारी ये जिंदगी भी सुधर जाए और दूसरी जिंदगी भी सुधर जाए बिल्कुल बहुत अच्छी बात ये भी अच्छी मीमांसा के लोग कहेंगे वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान धर्म है इससे चित्त की शुद्धि होगी चित्त शुद्ध होने से तुम इस लोक के सुख चाहोगे तो इस लोक का सुख मिलेगा स्वर्ग का सुख चाहोगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा और यदि दोनों नहीं चाहिए निष्काम भाव से अगर कर्म कर रहे हो तो फिर तुम्हें भगवान अपनी तरफ से उस परम आनंद को देंगे जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती परम सुख को दें मतलब मुक्ति देंगे वो धर्म है चोदना लक्षण अर्थो धर्म प्रेरित जो वेद प्रेरित कर रहा है वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान धर्म है कहेगा तो ऐसे धर्म की व्याख्या करने के लिए जाएंगे तो सब लोग अपने अपने तरफ से कहते हैं भागवत कहता है धर्म वो है जिसको आप जीवन में अपनाएं और उसको अपनाने के कारण आपका चित्त भगवान में लग जा रहा है ये नहीं बता रहा है कि तुम स्नान कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम पूजा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो नहीं आप जो भी क्रिया करें लेकिन उस क्रिया को करते करते आपके चित्त भगवान के प्रेम में डूबने की स्थिति को पहुंच जाए वही धर्म है अब इसके अनुसार कोई भी कर्म होगा हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहा होगा चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी कर रहा है लेकिन उसके उद्देश्य को नहीं देख पा रहे होंगे या उसके जीवन शैली को नहीं देख पा रहे होंगे तो उसको भी नहीं समझ पाएंगे प्रीति उसके किस में है है शर्त नहीं रखता कौन व्यक्ति धर्म धर्म का धर्म की व्याख्या इतनी जटिल भी है और इतनी अधिक भी और अधिक हैं गीता आदि कहते कि किम कर्म किम कर्म इति बड़े बड़े कवि लोग सामाजिक धर्म का निरूपण नहीं कर सकते हैं कि इस समय इसका क्या धर्म है धर्म कभी कभी अधर्म का रूप धारण करके आता है और कभी कभी अधर्म साक्षात दिव्य धर्म का रूप लेकर के सामने उपस्थित होता है अधर्म को हम धर्म के रूप में कभी कभी झूठ सत्य का रूप लेकर आता है और सत्य झूठ दिखाई देता है इसीलिए कौन सच है कौन झूठा है इसके निर्णय शास्त्रम प्रमाणम केवल या महापुरुष जिन्होंने कुछ अनुभव किया है उनके वचन प्रमाण होते हैं यहाँ ये भागवतकार श्री जी जो कथा सुना रहे हैं वो कहते हैं सवई पुनसाम परो धर्मो वही सबसे बड़ा मनुष्यों का धर्म है य तो भक्ति अधोक्षजे जिसके अनुष्ठान से जिसको जीवन में अपना रहे हो तो उस इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी सहज भक्ति उत्पन्न हो जाए प्रेम उत्पन्न हो जाए उसके साथ में अगर तुम्हारा नाता जुड़ रहा है तो तुम उस कर्म को करो दुनिया चाहे कुछ भी बने बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा पर सलामत रहे दोस्ताना हमारा उसके साथ कुछ भी दिखाई दे रहा हो लेकिन उसके साथ में नाता जुड़ रहा है जिस कर्म से मीरा को चाहे कोई दुनिया कुछ भी कह दे उस समय सबको बुरा लगता रहा होगा सरासर गलती लेकिन आज जब से मीरा हुई हैं तब से लेकर के जितने संत हो गए जितने उच्च कोटि के संत मीरा के चरण धूली मिल जाती उसके लिए तरस रहे सारी मर्यादाओं को तोड़ने वाले के चरण स्पर्श करने के लिए उसके धूल के लिए विस्मृति का विषय तो सामाजिक दृष्टि से मनुष्य की दृष्टि से जो गलत दिख रहा है कौन जानता है कि वही भगवान को प्राप्त कराने वाला धर्म बन रहा है सबई पुनसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे परमात्मा में और कैसी भक्ति शर्त वाली भक्ति नहीं कि प्रभु आकर के मंदिर में हम प्रार्थना तो कर रहे हैं हमारा यह कार्य सिद्ध हो जाएगा आपको नारियल समर्पित करेंगे ये देंगे वो देंगे वो शर्त वाली हो गई हमें सुखी बना दो प्रभु हम सुखी हो जाएं ये भी शर्त वाली प्रेम शर्त वाली भाती हुई प्रेम वाली जो सच्चा प्रेमी होता है वो अपने को सुखी देखना नहीं चाहता और न सुख कामना करता है न दुख की कामना करता है वो कहता है प्रभु आप सुखी हों बस तत्सुखे सुखे, सुखे तम उसके सुख में अपना सुख खोजता है उसकी अनुकूलता में अपनी अनुकूलता खोजता है राजी हैं हम खुशी में उसकी जो तुम्हारी रजा है तुम्हारी तुम्हारी स्वीकृति चाहिए तुमको यदि ऐसा लगता है कि मेरे बीमार पड़ने से ये बीमारी के कारण मैं आपको स्मरण कर सकता हूँ तो प्रभु ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है बीमारी में भी उसका दर्शन करता है कहीं ठोकर पाता है तो ठोकर में देखता है उस ठोकर में पांव को जोर से लगा हे प्रभु हे राम हे केशव माधव तो इस ठोकर को भी वो भक्त कहता है ये ठोकर बहुत अच्छी है ये प्रेमी की पहचान होता है उसकी सुखी के लिए गोपियों को गोपियों के पास में भगवान ने उद्धव को दूध के रूप में भेजा और गोपियों के पास में सारा संदेश सुनाया और गोपियों से उद्धव ने कहा जैसे कृष्ण ने संदेश दिया है और वो संदेश हमने सुना दिया तुम लोग बताओ उनके लिए तुम्हारा क्या संदेश है गोपियाँ कहते उनसे कहना हम बिल्कुल सकुशल हैं हम बहुत आनंदमग्न हैं प्रसन्नता है आप आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है गोपियाँ यदि ये कह दें कि हमारा जीवन बिल्कुल दुभर हो गया है हम जी नहीं पा रही हैं यद्यपि जी नहीं पा रही हैं लेकिन ऐसा कह दें यदि तो फिर उस प्रियतम के हृदय को कितनी चोट पहुँचेगी उसका चित्त खींचेगा उधर यहाँ से माँ ने फ़ोन किया अमेरिका में और माँ यद्यपि बीमार भी भी नहीं हैं लेकिन कह दे बेटा मेरी हालत ठीक नहीं बेटे पर क्या असर पड़ेगा या बेटा फ़ोन करके कह दे मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है माँ के हृदय पर क्या बीतेगा सच्चे प्रेमी यदि हैं माँ का इकलौता बेटा है माँ को सुखी देखना चाहता है तो बेटा कभी अपनी कठिनाई को माँ के सामने बताने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही माता पिता अपनी कठिनाइयों को अपने क्रोध को अपनी बुराइयों को बच्चों के सामने प्रकट करना चाहेंगे क्योंकि उनके उज्जवल जीवन बनाना चाहेंगे हम कष्ट भोग लिए हमारा बेटा क्यों कष्ट भोगे हमारी संतति क्यों कष्ट भोगे क्योंकि उसमें प्रेम है तत्सुखे सुखेत्व परमात्मा के साथ में हमारा सच्चा प्रेम है तो हम अपने प्रेमी को प्रेमी असल में सर्वस्व समर्पण करने को तैयार रहता है और व्यापारी वो उससे लेना चाहता है अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे सैनिक सहायता मांगने के लिए और आप सुने होंगे दुर्योधन पहले पहुंचा बाद में अर्जुन पहुंचा दुर्योधन पहले पहुंचा विश्राम का समय था शिराने के पास में कुर्सी रखी हुई थी कुर्सी में जाकर के बैठ गया अर्जुन पहुंचा थोड़ी देर बाद विश्राम कर रहे हैं कृष्ण जाकर के वो पाव की ओर रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया एक सिराने की कुर्सी पर बैठा है, सिर पर चढ़ने को राजी है एक पावों की कुर्सी के पास में जाकर बैठा जागने वाला यदि उठेगा तो सामने पाओं की ओर दृष्टि जाएगी पहले उस पर दृष्टि गई दोनों से प्रयोजन पूछा किस लिए आए दोनों ने बताया हमारा प्रयोजन उसने भी कहा हमको सहायता इसने भी चाहिए हमको हमको सहायता चाहिए महाभारत युद्ध में दुर्योधन बोला मैं पहले आया हूं मेरा अधिकार है पहले भगवान ने कहा तुम आए जरूर पहले हो पर दृष्टि मेरी पहले इन पर पड़ी है बोला नहीं ऐसे नहीं हो सकता तो बोले दूसरी बात छोटे का अधिकार पहले है तुमसे छोटा है अर्जुन तो फिर बाद में दुर्योधन को किसी तरह से मना करके अर्जुन से पूछा दुर्योधन को लगता था कि कहीं ये सारी सेना सारी संपत्ति ले लेगा तो गया घबराने लग गया दुर्योधन लेकिन भगवान ने कहा देखो मैं अकेला हूं मेरी संपत्ति है मैं हूं और मेरा है इन दोनों में से मैं किसी एक हो सकता हूं दीसरी दूसरी ओर मेरी संपत्ति हो सकती है और कोई तरीका तो नहीं मैं पूरे शरीर को आधे आधे बांट के दोनों को देख ही नहीं सकता या तो स्व को लीजिए या स्वामी को लीजिए किसको चाहते हो स्वम चाहिए मतलब धन चाहिए संपत्ति चाहिए कि स्व के मालिक स्वामी चाहिए मुझे चाहते हो या मेरा चाहते हो मुझे चाहते हो या मुझसे चाहते हो बस दुर्योधन तो उतनी पहुँच कहाँ अर्जुन की पहुँच अर्जुन माने सफेद स्वच्छता धवलता मांग ली प्रभु मुझे तो आप जहां रहें जैसे रहें वैसे ही मैं रहने को तैयार हूं आप मेरे साथ रहें और आपके रहते ना मुझे जीत चाहिए ना हार चाहिए ऐसी भावना भगवान की प्रेरणा से ही आ गई बस दुर्योधन का तो हृदय फूल गया कि आज दिन तक मैंने तो इसको परम बुद्धिमान समझा था लेकिन आज मालूम पड़ा कितना भाँदू है इसने जो मांगना चाहिए तो नहीं मांगी कहाँ कितने अक्षोणी सेना है संपत्ति है जो युद्ध में काम आने लायक चीज़ें हैं उस चीज़ को इसने मांगा नहीं बड़ा खिलखिला के हंसा और तुरंत वहाँ से उठकर के चला गया अनुमति लेकर के मैं बलराम जी से मिल लूँ भगवान भी समझ गए कि, कि किस बात की खुशी है अब लेकिन सामने मुस्कुरा नहीं रहा मुस्कराता हुआ चला गया बलराम जी से प्रणाम किए बातें हुई आकर के शकुनी को बताए और शकुनि जैसे सुनते हैं अरे भांजे तूने ये क्या कर दिया तू यही मार खा गया तूने ये क्या क्या निर्णय कर लिया मतलब उसने मांगे क्या? पहले अर्जुन ने भगवान को मांग ली तो दुर्योधन ने कहा कि बचा हुआ माल हमारे पास अक्षोहणी जितनी सेना तुम्हारे पास में है वो हमारे पास में और इसी सेना की युद्ध में जरूरत है भगवान ने कह भी दिया था कि जिस पक्ष में मैं रहूंगा निःशस्त्र रहूँगा दुर्योधन ने दिमाग लगाया युद्ध में तो अस्त्र शस्त्रों की जरूरत है इसके पास कुछ नहीं होगा तो हम क्या जीत पाएंगे बुद्धि की दौड़ में भगवान को पकड़ना की पकड़ने की कोशिश कोई करके देखे भगवान हिरण्य कशिप चाहे कितने भी नमरने के लिए सारी बुद्धि लगा ले पर उसको मारने के लिए मृत्यु लाने के लिए उसके पास में अनंत करोड़ बुद्धियों की बुद्धि है कितना रूप ले सकते हो दुर्योधन चले जाते हैं तो यहां किसने किससे मांगा एक ने भगवान से मांगा एक ने भगवान को मांगा सच्चा प्रेमी कौन है जो भगवान को मांग ले रहा है और भगवान यदि हैं तो भगवान से भगवान के भाग्य में जितनी चीजें होंगी उन सब पर आपका अधिकार बन जाएगा यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा वहाँ पर आप जीवन की जिन चार चीज़ों को चाहते हैं वो स्थायी रूप से रहेंगे टेम्परेरी नहीं परमानेंट रहेंगे कौन कौन तत्प्री ही विजयो भूति नीति और ये थोड़ी देर के लिए नहीं सब के सब ध्रुवा हमेशा हमेशा शाश्वत संपत्ति जिनको चाहिए पकड़िए लक्ष्मीपति को शाश्वत विजय चाहिए पाँच साल की ही जीत नहीं हमेशा हमेशा के लिए मैं ही विजय प्राप्त करता रहूं ऐसा जो चाहते हैं कृष्ण की नीति गीता आदि के माध्यम से चलें देखें सारी जनता उसके साथ में जुड़ती है कि नहीं लेकिन कृष्ण को छोड़कर के कृष्ण के विपरीत धारा में चलकर के जनता के मत लूटना चाहेंगे पाँच साल के बाद या ढाई साल के बाद में गतिदेशी करना स्वाभाविक क्यों क्योंकि कृष्ण हरेक के हृदय हर में घुसे हुए हैं उनको जिसने अपनाया नहीं तो कृष्ण की नीति नहीं पाएगा ध्रुव विजय नहीं पाएगा पाँच साल का विजय पालेगा दो साल का विजय पालेगा ध्रुव विजय पाना चाहते हो ध्रुव लक्ष्मी टिकाऊ लक्ष्मी पाना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए महाभारत युद्ध के बाद में स्थाई लक्ष्मी किन के पक्ष में गई राज्य लक्ष्मी पांडवों के पक्ष में गई विजय उनके पक्ष में गया और पाँच साल दस साल ग्यारह साल पच्चीस साल जिस कानून में संशोधन करने की जरूरत पड़ रही हो ऐसा कानून नहीं शाश्वत कानून उनके पक्ष ध्रुवा नीति मनुष्य की बनाई हुई संविधान की नीतियाँ 40 साल 50 साल 2 साल 200 साल इतना चल सकती हैं, लेकिन शाश्वत नहीं हो सकती इनमें संशोधन की कितनी बार आवश्यकता पड़ सकती है क्यों क्योंकि आप पच्चीस साल के बाद में आने वाले व्यक्ति के स्वभाव को तो नहीं जानते उसके अंदर कौन सा अपराध राक्षस बन के आ रहा है किस प्रकार का अपराध करेगा और उस अपराध को शांत करने के लिए फिर आप देखेंगे कानून के धाराओं में कि कौन से कानून में संशोधन की जरूरत है पर कृष्ण यदि हैं तो नीति निर्धारक क्योंकि वो हैं तो जो भी नीति बनेगी जो भी कानून बनेगा स्थायी कानून स्थायी नीति बनेगी तत्व ध्रुआ नीति ध्रुआ वैभव सम्मान प्रसिद्धि स्थिर रहने वाली पांचों पांडवों की प्रसिद्धि अभी तक कायम है आगे तक कायम रहेगी उनकी राज्य लक्ष्मी की कीर्ति का गायन संत लोग कर रहे हैं विजय के गायन संत लोग कर रहे हैं क्यों क्योंकि उन्होंने अपनाया कृष्ण को कृष्ण से नहीं मांगा कृष्ण को ही मांग लिया तत्र धुआ नीति सच्चा प्रेमी प्रियतम को चाहता है प्रियतम की दूसरी चीज़ों को कहता है जब आप हैं तो मुझे दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मांगने वाला कपट करता है भागवत कहता है इस प्रकार की मांग भी जहाँ पर होगी वो प्रेम का नाता नहीं है तो कौन सच्चा प्रेम कौन हुआ जिसमें कोई कारण नहीं है जिसमें कोई कोई मांग नहीं है अहेतु बिना हेतु का प्रेम मुझे बदले में ये चीज़ मिलेगी ऐसे मान में रा भावना रख कर के अगर प्रेम कर रहे हैं तो उसको अहेतु की प्रेम नहीं कहते अहेतु प्रेम नहीं होगा तो हेतु को लेकर के और पाँच साल के लिए प्रेम करने वाले हो सकते हैं जिंदगी वालों के लिए दुनिया वालों के साथ में आप प्रेम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक प्रेम होता है जो रूप पर मुग्ध है वो जब तक रूप सुंदरता है चाहे स्त्री के रूप सुंदरता हो चाहे पुरुष की रूप सुंदरता जब तक उसका सौंदर्य नष्ट नहीं हुआ तब तक उसका प्रेम दिखाई देगा सौंदर्य के जाते ही उसका प्रेम गिर की भांति अपना कलर बदल देगा अपना रूप चेंज कर लेगा धन का लोभी धन जब तक है तब तक प्रेम करेगा चाहे पति से चाहे पत्नी से हो चाहे भाई से हो वो प्रेम प्रेम नहीं है जिसमें कोई चीज की मांग है और ये मतलब ये चीज़ को लेकर के अगर कोई प्रेम हो रहा है तो वो सावधि है कोई कालखंड की सीमा में बना हुआ है और जिसमें कुछ नहीं चाहिए वही प्रेम टिकाऊ हो सकता है और बहुत दिनों तक होना चाहिए तो कि और अप्रतिहता जो कहीं भी प्रतिहत ना हो कहीं भी रुके नहीं निरंतर चलती रहे अनपायिनी भक्ति सूत जी कहते हैं यदि ऐसी अहेतुकी भक्ति और अप्रतिहता भक्ति यदि प्राप्त हो रही है तो इसके लोभ में फंस करके आप जो भी करेंगे वो सबसे उत्तम धर्म है य भक्ति अधोक्षजे उस प्रेम को पाने के लिए आपको जो कुछ करना पड़ जाए वही धर्म है इतनी सरल व्याख्या इसमें कोई शर्त नहीं बस एक कि उसके प्रति प्रेम हो जाए इस भक्ति के द्वारा जब चित्त का शोधन हो जाए तो हृदय की सारी गांठें चाहे वो सात गांठें धूमकेतु धुंधकारी के हों चाहे हमारे ममता और अहमता की गांठें हों ये सब के सब गांठें कट जाती हैं निकल भागती हैं चाहे वो कर्म की ग्रंथियां हों भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशयाह क्षीयंते चाष्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावरे तीनों प्रकार के प्रारब्ध को छोड़ करके सारे कर्म भस्मसात हो जाएंगे कर्म फल भोगने का अवसर नहीं रहेगा सुख दुख भोगने का अवसर नहीं रहेगा तो फिर शरीरांतर को शरीरांतर दूसरे दूसरे शरीरों में भटकने की आवश्यकता नहीं इसलिए पकड़ो किसको कहते हैं उस एक को जिसके लिए भक्ति और उस एक ने नाना प्रकार के किए हैं कर्म लीलाएँ अवतरण है तो एक लेकिन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आदि को स्वीकार करके वही एक ही ब्रह्मा नाम से भी आ जाते हैं विष्णु नाम से और संहार के देवता रुद्र नाम से आ जाते हैं सारे जगत में वो अनेक रूपों में उतरते हैं और इस प्रकार से इनमें चौबीस अवतारों के रूप में भी वो उतरते हैं उनका भी उल्लेख इस पर कर दिए हैं आप जानते हैं नारद हैं वामन हैं परशुराम हैं कच्छप हैं शुकर हैं आप ऐसा समझें कि भगवान किसी भी रूप में सामने उपस्थित हो सकते हैं छोटे जिनको हम समझते हैं ऐसे इनके रूप में भी आ सकते हैं हम कहें कि केवल पुरुष के रूप में आते हो नहीं इसको भी झूठ लाने के लिए प्रभु मोहिनी का रूप धारण करके आ सकते हैं वो कोई कहे कि वो केवल देव रूप में आते हो वामन आदि के रूप में तो नहीं हम साधारण मनुष्य के रूप में भी उपस्थित होते हैं आप लोगों के बीच में तो हर रूप में वो किसी न किसी रूप में आ जाते हैं पर पहचान कराने के लिए गिना देते हैं कि इनमें जो भगवत्ता का प्रकाशन अधिक हुआ है गिना देते हैं ये भगवान का अवतार ये भगवान का अवतार सोत जी कहते हैं सब के सब उन्हीं के अवतरण हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार भी ये भी उन्हीं के रूपांतरण इनमें भी वही झलक रहा ऋषि मुनि स्त्री पुरुष पशु पक्षी ये सब के सब प्रजापति आदि उन्हीं के रूप हैं। मात्र इतना है कि ये उसके अंशावतार हैं अंशावतार हैं और भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं वो स्वयं है ऐसा कह देते हैं और कहते हैं कि आप लोग बड़े भाग्यवान हैं ऋषियों सौनक आदि जो उन परमात्मा के वर्णन सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मैं अपने गुरुदेव की कृपा से जो शास्त्र प्राप्त किया हूँ वेद अभ्यास जी से और उसी पढ़े हुए शास्त्र को मैंने कथा के माध्यम से सुना भी जब श्री सुखदेव जी सम्राट परीक्षित को सुना रहे थे गंगा जी के तट पर सब कुछ छोड़कर के जाकर के बैठे थे सुना रहे थे उस समय गुरुदेव की अनुमति लेकर के मैं बैठ कर के श्रवण किया और जितना सुना उस सुने हुए में से मेरी इस छोटी बुद्धि से जितनी समझ में आई और समझने के बाद मेरी बोलने की जैसी शैली है शब्दों में हो सकता है जितना अनुभव करता हूं उतना पूरी तरह न बोल पाऊं तो जितना मेरे बोलने की शक्ति होगी उसके अनुसार मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा ऐसे सूद जी ने कहा शौनक जी बड़े सचेत श्रोता थे एकाग्र उनको उन्होंने ये सुन रखा था कि सुखदेव जी एक जगह रुकते नहीं और सूद जी ने यह भी बताया जिस श्रीमद भागवत को वेद जी ने रचा तो जिज्ञासा हुई कि किसी भी कर्म के प्रति कोई ना कोई प्रेरक होना चाहिए अपने आप प्रवृत्ति नहीं हो सकती प्रेरणा कहीं से मिली होगी तो किसने प्रेरित किया होगा वेद जी को जिसने भागवत की रचना की किस काल में उन्होंने रचना की किस जगह उन्होंने रचना की और आपने अभी अभी कहा कि सुखदेव जी ने इस कथा का वाचन किया और सुखदेव जी के बारे में हमने तो सुना है कि एक जगह ज़्यादा देर तक टिकती नहीं हैं और फिर सुखदेव जी ने अध्ययन किया होगा अपने पिताजी से अध्ययन करने के लिए बहुत समय चाहिए एक तो समय की आवश्यकता और दूसरी बात सुखदेव जी के बारे में उनकी ब्रह्मनिष्ठता के बारे में हमने सुना है कि उनको नो डाउट बिल्कुल निस्संदेह ब्रह्म का ज्ञान है और जिनको वो ब्रह्ममय दृष्टि प्राप्त हो चुकी है भला इन कथा आदि में फंसने के लिए किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता क्यों ग्रंथ तो वो पढ़े जिसको कुछ पाना है जिसको सब कुछ प्राप्त हुआ ही है उसको ग्रंथ अध्ययन की आवश्यकता पड़ी उनकी ब्रह्मनिष्ठता ब्रह्म में जीवन के बारे में तो ये सुनने को मिला है कि वो स्नान कर रही थी युवतियाँ उस जगह से जब गुजर रहे थे उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके जा रहे थे उनके पिताजी सोलह साल के उस नवयुवक को जो कि अभी शरीर में कुछ कपड़ा भी नहीं उसको देख करके जो युवतियाँ लज्जित नहीं हो रही और जबकि उनके पीछे पीछे जाने वाले उनके पिताजी को देख करके शर्मा के सरोवर से बाहर निकलकर कपड़े पहन रही और उनसे पूछा गया वेदव जी ने पूछा कि बताओ मेरा पुत्र नवयुवक यहाँ से गुजरा उसको देख करके तुम लोग शर्मा ही नहीं मैं तो तुम्हारे पिताजी के पिताजी के समान हूँ दादा के समान हों और दादा के समाने सामने तो छोटी बच्ची उसको सरमाने ल की कोई आवश्यकता नहीं और मर्यादा की आवश्यकता ही महसूस नहीं कर सकती आखिर ऐसा क्यों किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया स्त्री पुम भेदा तवास्ती आपके अंदर आप यद्यपि हमारे पिताजी के पिता की भांति हैं लेकिन आपकी दृष्टि में कोई ना कोई पुरुष है आपकी दृष्टि में कोई न कोई स्त्री है आपके बेटे को कोई स्त्री नहीं दिखाई दे रही है और न कोई पुरुष दिखाई दे रहा है और जिसकी दृष्टि में कोई स्त्री नहीं पुरुष नहीं उसके सामने पुरुष भला अपने मर्यादा का आवरण क्यों ढके या स्त्री भला उसके सामने मर्यादा का आवरण क्यों ढके ये इतनी ब्रह्ममयी दृष्टि जिसके बारे में सुनी गई है वो भागवत का अध्ययन किया ये मुझे समझ में नहीं आता शवनक जी ने प्रश्न किया और भी प्रश्न कर दिए कि सम्राट परीक्षित कोई वृद्धावस्था में राजपाज छोटे घर छोड़े बात समझ में आती है अवस्था में जबकि शरीर में हृष्ट पृष्टता है जवानी है बुद्धि काम कर रही है उस अवस्था में सब कुछ छोड़ दें और फिर प्रजा का पालन भी तो कोई अधर्म नहीं है वो भी तो दूसरे के लिए जीवन है परोपकार आय शताभूत फिर उन्होंने फिर ऐसा छोड़ा ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं उनके जन्म कर्म के बारे में प्रश्न कर दिया क्यों हुआ तो उन सब बता चुके हैं नारदी चरित्र के अवसर पर कि द्वापर युग में श्री वेद जी चिंतित रहते हैं दुनिया को देखते हैं और उस चिंता को उन चिंता का कारण है कि उसको सुखी कैसे किया जाए उपाय भी उन्होंने जो कुछ किए सब नाकाम वेदव जी के सामने नारद जी उपस्थित होते हैं जिन्होंने भागवत की रचना के लिए प्रेरित किया उन्होंने रचना की और अपने बिल्कुल आत्माराम निर्ग्रंथ बेटे को पढ़ाया फिर प्रश्न उठा दिया जो आत्मा राम है पढ़ा कैसे उत्तर दिया आत्मा रामाश्चमुनयाग्रंथा अप्युरुक्रमें कुरी भक्तिम अहि तुकीम इतम भूत भूत गुणो हरि ये भगवान श्री हरि की विशेषता ही ऐसी है राजन ये सौनका दृश्य कि चाहे कितना भी निर्गुण निराकार में निष्ठित हो स्थित हो अपने स्वरूप को जान चुका हो अब किसी शास्त्र के अध्ययन करने की जरूरत ना हो लेकिन एक बार उनके गुणों की ओर अगर दृष्टिपात हो जाए उनके कान में पड़ जाए तो फिर नहीं देखे हुए के प्रति भी मन खिंच जाता है उनके गुणों में इतनी खींचने की शक्ति है श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर श्रणवताम रुक्मिणी ने देखा था कभी कृष्ण को केवल सुना था नारद आदि ऋषियों के मुख से कि वो ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे हैं रूप के बारे में सुना था और गुणों के बारे में सुना था और बस सीधे पत्र लिख दे कि मैं आपको समर्पित हूं ये भाग आप ले रहे उनके गुण है ही ऐसे जो एक बार सही ढंग से सुन ले तो उसको किसी भी प्रकार से ना तो छोड़ सकता है और ना ही वो उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि अपने भक्त के अंदर वो ऐसे ताकत लगा करके प्रवेश कर जाएंगे गुणोहरी उनका अध्ययन किया और इसके बाद की जी का प्रश्न था कि परीक्षित जी जिन्होंने भागवत की कथा सुनी उनका जन्म साधारण नहीं हो सकता उत्तम कोटि के माता पिता होंगे कैसा उनका जन्म था तो जन्म की कथा भी यहाँ सुनाई है कर्म की कथा भी। मतलब की मतलब प्रथम स्कंद की सप्तम अध्याय से उन्नीसवें अध्याय तक आप ऐसा कह सकते हैं कि श्री परीक्षित जी के जन्म और कर्म की कथा है इसमें हम लोग केवल ऊपर ऊपर से देख करके आगे निकल जाएं क्योंकि बहुत लंबी रास्ता है लंबा रास्ता है महाभारत का युद्ध हुआ और अश्वत्थामा को जीवन दान प्राप्त हुआ अभी द्रौपदी की कृपा को हम लोग देख चुके हैं अश्वत्थामा को जीवन दिया अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं अश्वत्थामा अश्वत्था परशुरा सप्तवी मारकंडेय अथाष्टम जीवेद वर्ष शतम साग्रम अत्यु विवर्जित सात चिरंजीवी आठवां चिरंजीवी श्री मारकंडीजी हैं जिन्हें यह इच्छा हो कि हम सौ वर्ष तक पूरे इस शरीर का फायदा उठाने का अवसर प्राप्त हो बल्कि उससे भी आगे जिए तो कहते हैं जीवेद वर्ष शतम केवल वर्ष शतम ही नहीं साग्रम उसके आगे भी जीते कि वो उतने साल तक जिएगा क्योंकि इन्होंने चिरंजीविता को प्राप्त की है तो अश्वत्थामा को चिरंजीविता का लाभ प्राप्त हुआ इसमें भक्त अर्जुन के हृदय की, की उत्कर्षता को दिखाया है समय होता तो उसको दिखाते थोड़ा द्रौपदी का उत्कृष्ट उत्कृष्टता तो अभी देखें लिए कितने विशाल हैं इसके बाद फिर जो शेष बात है यहाँ पर आए हैं इस कथा के विराम के बाद कि जो महाभारत युद्ध में जो लोग मारे गए थे उनकी तिलांजलि के लिए जलांजलि के लिए गंगा जी के तट पर जाते हैं पांडव और भी वनापुरवासी वहाँ पर उनकी क्रिया संपन्न होती है विलाप होता है और उनको सम धौम्य आदि ऋषियों के द्वारा वेद जी आदि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा समझाया बुझाया गया भगवान ने स्वयं समझाया सबको काल की ऐसी ही इच्छा है काल सब कुछ करा देता है मति फेर देता है जिसको जैसा होना होता है वो आकर के काल डंडा लेकर के हाथ में पीटने नहीं आता जिसको पीटना चाहता है हमारी मति को घुमा देता है बस उसी के खेल है आप लोग अब क्या करोगे जो होना है तो हो गया और जिसके लिए रो रहे हो वो तो नित्य शाश्वत है इस प्रकार से उपदेशों के द्वारा उनको शांत करके भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका के लिए प्रस्थान करने को उद्यत हुए रथ में पांव रखने वाले थे तब तक चिल्लाती चिल्लाती उत्तरा दौड़ करके आने लग गई पाही पाही महायोग हे महायोगेश्वर उत्तरा को यह पता है मेरी सास की रक्षा उन्होंने की मेरी साँस के साँस की जिंदगी देने वाले भगवान हैं द्रौपदी की भी लाज रखने वाले वही हैं उनके पतिदेवों ने उनकी लाज नहीं बचा सके इसलिए उनके पतिदेवों से यदि मैं कहूं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है मुझे बचा लो तो वो बचा नहीं पाएंगे क्योंकि उनको भी बचाने अपनी प्रार्थना करनी पड़ती है उनके पास में द्रौपदी की लाज रखी थी उन्होंने कुंती आदि को बचाया पांडवों को भी बचाने वाले वो ही हैं तो सच्चे हमारे गर्भ की भी रक्षा करने वाले वो ही हैं उत्तरा ने प्रार्थना की प्रभु मेरी जिंदगी चली जाए चली जाए लेकिन पांडवों का हमारे पूर्वजों के ये वंश यहाँ छूट न जाए क्योंकि शास्त्रीय आज्ञा हैं माँ प्रजातंतुम व्यवच्छेद से ही है। संतान परंपरा को आगे बढ़ाओ रोको मत कहीं ब्रेक ना हो पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र, पुत्र बढ़ता रहिए वंश कहीं ऐसा ना हो ये कुरुवंश यहीं समाप्त हो जाए क्योंकि महाभारत में तो अधिकांश चले गए और हमारे इस वंश में पांडवों के वंश में परीक्षित अंतिम रह गए थे अगर वो भी खत्म हो गए होते तो वहीं ब्रेक लग जाता इसलिए उत्तरा माँ कहती हैं मेरा शरीर समाप्त हो जाए पर मेरे कोख की रक्षा हो जाए मेरे गर्भ की रक्षा हो जाए पांडव वो घबरा गए थे उन सबके भी भगवान ने रक्षा की और स्वयं अत्यंत सूक्ष्म रूप लेकर महायोगेश्वर अणिमा गरिमा लग्मा प्राप्ति प्राकाम माह ये सारी सिद्धियाँ जिनके अंदर हों अणिमा परमाणु से भी सूक्ष्म रूप लेकर के कहीं भी रहने का सामर्थ्य माँ के कोख में वो सूक्ष्म रूप लेकर के प्रवेश कर गए और उस अणुरूप को उन्होंने थोड़ा रूपांतरण किया और छोटा सा बच्चा बालक बनकर लिए गदा और तेज से घुमाते हुए ठीक उसी प्रकार से परीक्षित के चारों ओर दहकती ज्वाला को शांत कर दिए जैसे सूरज के उदित होने पर कुहासा कोहरा अपने आप फट जाता है धीरे धीरे इतने जोर से घुमाए कि वह चक्र की भांति दिखाई देता था और छोटा इतना सुंदर रूप इसलिए परीक्षित का जब जन्म हुआ तो मैंने जिसको देखा था वो कहाँ है परित एक क्षते परीक्षते परीक्षण करता है शायद मैंने जिसको देखा था ये हो सकते हैं ये हो सकते हैं ये हो सकते हैं जिस जिस चीज़ को देखते हैं वो परीक्षित हम में भी जो जिस चीज़ को देखे और अपने परमात्मा को खोजे शायद इस रूप में आ सकते हैं मेरे सामने शायद या इस रूप में आकर के ये बात कहल रहे हैं इनके बुक से ये भी परीक्षित है और ऐसे परीक्षित को ही प्रभु की प्राप्ति होती है तो वो उसके अंदर गर्भ के अंदर भगवान ने उनकी रक्षा की और अब सबकी रक्षा करके फिर जाने को उद्यत हुए तब तक कुंती मैया रोने लग गई कि मैं ये जानती कि राज्य मिलने के बाद सुख मिलने के बाद आप छूटेंगे आपसे मिलने वाली वस्तु मिल जाए और देने वाला छूट जाए मैं ये ये जानती तो मैं मेरे बेटों के लिए होने वाली इस युद्ध को रुकवा देती जब आप ही नहीं रहेंगे तो आपकी सामग्री की कोई कीमत नहीं प्रभु उनकी स्तुति की और कुंती कुंतिमा ने बचपन से लेकर के क्योंकि कम ही बहुत कम उम्र में पाँचों बच्चों की छः बच्चों की उत्पत्ति के बाद ही उनके पाँचों पांडवों के कर्ण के पिताजी के मतलब पांडव के स्वर्गवास हो चुके थे अनाथ बच्चे थे उनके पालन पोषण करते थे वहाँ से लेकर के कुंती माँ का हृदय कितना कितने घावों से भरा होगा आप कल्पना कर सकते हैं कितने घाव आए होंगे और उस पर भी उन बेटों को उन बेटों के साथ में होने वाले छल कपट को प्रतिदिन देखते रहे होंगे जिसने बचपन से कष्ट पर कष्ट देखा है चलते चलते बहुत उम्र में पहुंचने के बाद उनको उन कष्टों में भी अब सुख स्वरूप प्रतीत होने लग जाएगा वो अब कष्ट कष्ट नहीं लगेंगे बल्कि उन कष्टों में उन्होंने देखा कि कष्टों के आने पर भगवान को हम जब जब याद किए वो आकर के बचाए प्रभु स्तुति करती हुई कुंती कहती हैं हमारे बेटे भीम को जहर के द्वारा मारने की कोशिश की गई थी आपने बचाया लाक्षा भवन में सबको लेकर के जलाने की कोशिश की गई आपकी कृपा न होती तो मेरे बच्चों की जिंदगी आने इनके बच्चों के मुख में देख ना पाती असत सभा के बीच में मेरी मेरी बहू बहू की की लाज लाज लूटी जा रही थी। मेरे बेटों को हराया गया था। आप नहीं होते, उस समय बचाने वाला कोई ना होता पुरुषों को खा दे खाने वाला राक्षस आया आपने बचाया यहाँ तक कि द्रोणी के अस्त्रतश्चा द्रोण अस्त्रतश्चा अश्वत्थाम के रक्ष हमारे के के के रक्षक की यहां तक कि हमारे बेटों संपूर्ण महाभारत में देने वाले आप हैं नहीं तो कहां ये पांच और कहां कितने सेनाओं के सहित जिसमें भीम भीष्म आदि बड़े बड़े लोग थे उनके सामने मेरे बेटे क्या थे आपकी कृपा ना होती तो इनकी जिंदगी बच ही ना पाती जीवन दान दिया इनके हाथ से गए हुए राज्य को आपने दिया इनको गद्दी दी अच्छा तो त्र जगत गुरु वही जिंदगी हमको वो विपत्तियां दो प्रभु वो संपत्ति वो सुख नहीं चाहिए जिन सुखों को पा करके हम आपको भूल जाए या आप हमसे दूर हो जाए हमें तो उन चीजों को दीजिए या तो भक्ति अधोक्षजे जिनको पाकर के हम आप अधोक्षज में प्रेम स्थापित कर सकें आपके पुनः पुनः दर्शन प्राप्त करें हमें उच्च उच्च खानदान में जन्म नहीं चाहिए संपत्ति नहीं चाहिए विजय नहीं चाहिए नाम नहीं चाहिए प्रभु मुझे तो वो बदनामी अच्छी जिस बदनामी के कारण आप नित्य निरंतर दर्शन दे रहे हो छाण दई कुल की कहानी कहा करे कोई कुछ भी कहे मर्यादाओं को छोड़ देने वाली बदनामी हाँ मोल ले लेते हैं प्रेमी लोग तो उन्होंने स्तुति की मां रो रो करके और कुंती मां अपने बातों में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बात बातें कही हैं पर एक बात उनमें से और भी कहती हैं जो माताएं अगर इस भावना को लेकर के भगवान शिव कहें तो उनके लिए भी अच्छी प्रार्थना हो सकती है सबके लिए जो ममता की रस्सी होती है बहुत तगड़ी होती है अहमता की रस्सी होती है बहुत तगड़ी होती है इस चीज़ को तोड़ पाना बड़ा कठिन है और देखो परिवार चलाने के लिए ममता की रस्सी का होना जरूरी भी है जरूरी नहीं है नहीं कह सकते इनकी आवश्यकता भी है माँ के अंदर यदि ममता तो ना हो तो बेटे को बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी भगवान ने कृपा करके ममता उसके अंदर बंद दे दी है लेकिन उस ममता के कारण वो कहीं दूसरे रास्ते में जाने की संभावना हो उस ममता के लिए प्रार्थना कर रही हैं कुंती स्नेह पाशम इमं छिंधि पांडुसु वृष्णिशु जो यह जो स्नेह की रस्सी है पास है है बन बन करके ममता यदि जाए तो दुखदाई होगी नहीं है, तब तो ममता अच्छी है। तो इस स्नेह की रस्सी को बिना आपकी कृपा से मैं तोड़ नहीं सकती जहां जहां यह स्नेह की रस्सी कैसी है जो ये पांडव हैं इनके प्रति तो मेरापन है और इनके अतिरिक्त दूसरे हैं उनके प्रति मेरा नहीं है। ये ममता खतरनाक ममता है ममता यह गिनती तो गणना लघु चेतसा बिल्कुल छोटी बुद्धि है लेकिन जिन्होंने इसको विस्तार किया है महान बनाया है आत्मा को विस्तार किया है वो तो कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम यत्र विश्वम भवत्येक निडह सारा विश्व जिसमें एक घोंसले के अंदर आ जाए वो भावना आती हमारे ऋषि कभी नहीं कहते हैं कि सुखी अहम श्याम मम जन सुखी स्याथ ऐसा नहीं कहते क्या कहते हैं? सर्वे भवं तो सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु ये ऊँचाई कहाँ पाएंगे आप किस जगह में हैं आप विश्व के किसी भी साहित्य को देख लें इतिहास को उठा करके देख लें कोई कहने के साहस करके देखें पूरे विश्व को सुखी देखने की इच्छा यदि कर सकता है तो यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ ऋषि कर सकता है मिट्टी की इतनी महिमा है ये विशालता है इसके अंदर कुंती कि जो ममता है वो कहती है कि मेरी जो ये ममता है स्नेह की रस्सी है मुझे संकीर्ण बना दे रही है एक जगह में बांध दे रही है ये ममता का विस्तार यदि हो तो सब जगह नहीं तो इस स्नेह की रस्सी को आप जो है किसी चीज़ से आप काट डालिए जिससे कि अपना कहने लायक कुछ न रह जाए स्नेह पासम हम चिंधी ये स्नेह पास तुम ही काट लो ना क्यों नहीं काट रही हो कुंती कहती है दृढ़ इतनी मजबूत है कि मैं अवला जिसके पास कोई बल है नहीं उसको अवला कहते हैं और अवला का मतलब अकारो वासुदेवा भगवान ही जिनके बल हैं वो भी अवला है नारी को केवल अवला का मतलब कमजोर नहीं ईश्वर जिनके बल हैं वो भी अवला है कहते हैं मैं अवला हूँ आप ही मेरे बल हैं आप ही काट सकते हैं सचमुच जीव में वो ताकत नहीं है ये अहमता की डोरी को काट सके ममता की डोरी को काट सके भगवान चाहे कितने भी कहते रहें सबके ममता ताग ब टोरी मम बद मन ही बांधी पर डोरी लेकिन हम बांधने की कोशिश करें ममता की रस्सी को भगवान के चरणों में समर्पित करने की कोशिश करें बिना उनकी कृपा की अनुभूति कृपा की सहायता लिए बांधने की कोशिश कौन नहीं कर सकता करने की कोशिश सब कोई करें लेकिन बांध नहीं पाए जब तक कि उनकी कृपा ना हो इसलिए कुंती कहती हैं मुझ में वो ताकत नहीं है प्रभु इस स्नेह की रस्सी को तोड़ने की ये अपना है ये पराया है इस प्रकार के भेदभाव की, भेद की बुद्धि को आप हटा दें बड़े दिव्य भाव से स्तुति करती हैं उन कुंती के वचनों को सुन करके भगवान श्री कृष्ण जो रथ पर आधे पांव रख चुके थे रथ चलने वाला था अच्छा बुआ ठीक है चलो वापस लौट गए सुभद्रा आदि सब खुश द्रौपदी आदि सब प्रसन्न और इसके बाद फिर उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ दिन फिर रहे जाने को जैसे तैयार हुए और युधिष्ठिर कमूल लटक गया वो कहने लग गए पूछने लग गए कि युधिष्ठिर क्या बात है उसने कहा आप जा रहे हैं राज्य भी आप रखिए मैं अब चला मुझे राज्य नहीं चाहिए महाभारत में तो इतना लंबा व्यास जी ने समझाया मैया ने समझाया भाइयों ने समझाया दुर्योध युधिष्ठिर कहता है जिस राज्य सिंहासन को मैंने खून बहा कर पाया है वो खून मुझे प्रत्यक्ष आंखों में दिखाई दे रहे हैं मेरी आंखों में खून दिखाई दे रहे हैं मैं भला कैसे सुखी रह सकता हूँ हंस कैसे सकता हूँ और जब मैं स्वयं राजा बन करके नहीं हंस सकता दूसरे को क्या हंसा सकता हूँ ऋषियों ने कहा राजन यज्ञ करवाएंगे हम और यज्ञ के द्वारा अश्वमेध आदि यज्ञों के द्वारा तुम्हारे सारे अपराध क्षम्य हो जाएंगे पाप धुल जाएगा ने कहा, आप लोग कहते हैं, मैं सुन रहा हूं। राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करता है और युद्ध में मारे जाते हैं यदि तो राजा को पाप नहीं लगता आप लोग कहते हैं लेकिन ये वचन भले शास्त्रीय वचन हो या आप लोग कह रहे हो पर मेरे ये ऊपर ऊपर चला जा रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जैसे घुटने तक कोई कीचड़ में फंसा हो उसको कह रहा है कोई कि आप निकलो ये कीचड़ है इससे धुलो अभी अभी महाभारत के युद्ध में हमने कितने लोगों का कत्ल किया अश्वमेध यज्ञ कराएंगे उसमें भी कितने पशुओं का आलभन कराएंगे आप हत्या करवाएंगे तो आप लोग मुझे स्वच्छ करने के लिए करवाएंगे कि और गंदगी फैलाने के लिए मुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही सब लोग समझाने लग गए भाइयों ने समझाया कुंती माँ के तो यद्यपि श्रद्धा भावना है पर युधिष्ठिर को यद्यपि श्रद्धा है माँ के प्रति पर एक बात खटकती रही कि काश उस समय बता देती मेरी माँ तो आज हमारा सबसे बड़ा बलवान भाई कर्ण जीवित रहता छिपा के रखी थी इनके वचनों में मैं कैसे विश्वास करूँ और इनके कहने पर मैं राजगद्दी संभालू कैसे एक बार जो झूठ पकड़ा गया हो छिपा रहा हो उसकी सच्चाई तो मां होते हुए भी श्रद्धा होते पर भी युद्धिष्ठिर ने तो उसी समय से कहते हैं कि ऐसे भी कह दिया कि कि नारी मात्र जो है कोई बात को ज़्यादा दिन तक अपने मुख में छिपा के नहीं रख पाएगी कोई बात सुनेंगे तो करीब करीब अधिकांश प्रकट कर देगी ऐसे भी बोलते हैं कहते हैं तो युद्धिष्ठिर को माँ समझाया बेटा तेरे लिए हम दुखी थे गद्दी पर बैठाए तू बैठ लेकिन कहने माँ मैं बिल्कुल हृदय अंदर से पूरी तरह से कह रहा है मैं नहीं बैठू कृष्ण भी समझाए स्वयं जगत गुरु लेकिन बाद में जब रहस्य का पता लग गया युधिष्ठिर को ये मालूम पड़ गया कि हमको इन्होंने ही छल पूर्वक झूठ बुलवाया अश्वत्थामा हतो हथो नरो हुआ कुंजरो हुआ जो झूठ बोल करके कि मुझे किसी विजय की प्राप्ति करा सकते हैं तो उनके हृदय से सच्चा निर्णय आता है कि नहीं डाउट कृष्ण के समझाने पर भी नहीं समझा रहे लोगों के अब इतना शोक छा गया महाभारत युद्ध होने के पहले अर्जुन जहाँ विषाद के घनघोर अंधेरे में घुस जाते हैं वहीं महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर बहुत बड़े शोक समुद्र में डूब जाते विषाद के अंधेरे में घुस जाते हैं भगवान भी कम नहीं हैं हमारे बुद्धि के प्रेरक हैं मन के स्वामी हैं मन रूप स्वयं हैं मनस्चासमी इंद्रियाणाम मनस्चासमी या बुद्धिर्बुद्धिमता बुद्धि मनीषा मनीषणाम मनीषा हैं वो उन्होंने देखा हमारे वचन इस मुख से वो स्वीकार नहीं कर सकते मैं ही यदि दूसरे मुख से बोलूं, तो शायद इसके स्वीकृति में आ जाए उन्होंने इस प्रकार से किया इनकी श्रद्धेय भावना किस पर देखा जाए विचार किया तो बचपन से लेकर के भीष्म के गोद में पले बढ़े और उनके हर वचन को ये अंगीकार करते रहे क्यों ना उन्हीं के मुख से मेरे वचन निकले और वही किया सबको बिठाकर करके ये कहा कि देखो जब तक जीवन है शरीर है तब तक किसी का शत्रु मित्र होता है और जब शरीर चला जाता है तो कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं होता है महाभारत का युद्ध होता रहा तब जब तक विपक्ष में रहे तब तक भीष्म हमारे प्रतिपक्षी रहे लेकिन महाभारत के पूर्व और महाभारत के बाद देखें तो हमारा दिल कहता है कि उनके प्रति हमारी किसी प्रकार की भेदभावना नहीं होनी चाहिए आज वो मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं कम से कम हॉस्पिटल में कोई एडमिट है जा के पूछताछ तो कर लें और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं दे सकते उसको भी लगे कि कोई आया है पूछने के लिए बात लग गई पांडव लोग तैयार हो गए दर्शन के लिए सही बात कर रहे हैं जिनके गोद में हम भले बड़े पले ज्ञान प्राप्त किए निर्देशन प्राप्त किया आज वो सरसैया में मृत्यु मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं अंतिम श्वास गिन रहे हैं और ऐसे समय पर उनको देखने तक के लिए न जाए धिक्कार है हमारी जिंदगी को क्या हम लोगों ने इसीलिए महाभारत जीत करके और राज्य पाया कि राज्य पा करके और भुला दें अपने पूर्वजों को सब लोग तैयार हो गए दर्शन के लिए वहाँ गए उनके आते ही ऋषियों को पता लगा ऋषि लोग उपस्थित हो गए भीष्म ने जब देखा मैं जिनका दुश्मन बना था वही प्रभु मेरे सामने उपस्थित हैं आंखों में आंसू आ गया प्रभु कितने दयालु हो तो अपने दुश्मन के भी ख्याल करने के लिए यहाँ पहुँचाते हुए रोने लग गए आँखों से तत्र तत्र आँसू आ गए पाँचों पांडव में हुए के पास आए और उनको आंसू भरे गदगद कंठ से ने उपदेश किया बेटा मुझे इतना दुख हो रहा है जिनके जीवन के साथ साथ हमेशा हमेशा जगत के मालिक भगवान रहे कृष्ण जो हमेशा ब्राह्मणों के बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलने वाले थे तुम लोग उनके जीवन में कितनी विपत्तियां आई तुम लोगों ने कभी जीवन में धर्म को नहीं छोड़ा सत्य को नहीं छोड़ा उनके जीवन में कितनी विपत्तियां आई तुम लोग जिस विपत्ति के जिस कष्ट के लायक नहीं थे उन कष्टों को जब मैं याद करता हूं तो मेरा हृदय कांप उठता है पर मैं क्या कर सकता हूं सब काल के अधीन है जो कुछ है ये काल करा दिया हम क्या कर सकते हैं ऐसे कहते कहते उन पांचों पांडवों को और सबके सामने भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर ये तुम्हारे सामने खड़े हैं ना जिसको तुमने मामा का बेटा समझा है जिसको तुमने साधारण समझ करके अपना ड्राइवर बना करके रथ हवाया है जिसको तुमने साधारण व्यक्ति समझ करके अपने जूठन पत्तल उठवाया था जिसको एक साधारण व्यक्ति समझ करके तुमने अपना दूत बनाने से हिचकिचाया नहीं जानते हो कौन है ये कोई साधारण नहीं है जीवन में हमने सत्य का आचरण किया है शुद्ध हृदय से हम देखे हैं कौन है ये इसका रहस्य साधारण लोगों की दृष्टि में नहीं आ सकता इसको तो नारद जान सकते हैं इसको तो कपिल जान सकते हैं इसको तो शिव जान सकते हैं इसको तो यमराज जान सकते हैं स्वयंभू जान सकते हैं मनु जान सकते हैं वो जान सकते हैं जिनके चित्त निर्मल हैं ये साक्षात भगवान हैं अब धीरे धीरे युधिष्ठिर का हृदय उनके प्रति सचमुच श्रद्धेय भाव बनने लग गया और यथिष्ठ ने हाथ जोड़ा कि आप अब हमें कुछ आशीर्वाद दे दीजिए भीष्म ने कहा वत्स आज तुम सम्राट हो विक्षुभ नहीं हो तुम राजा हो और तुम्हारे अतिरिक्त सबके सब प्रजा हैं तुम हमारी बात स्वीकार कर लोगे मुझे ऐसा विश्वास है अभी तक तुमने मेरी बातों को कभी काटा नहीं है हम सरसैया में पढ़ करके अपने देह का त्याग करने जा रहे हैं हमारे साथ में न जाने कितने लोगों की जिंदगी गई है केवल तुम्हारे जैसे सज्जन व्यक्ति को उस ऊंचे गद्दी में बैठाना चाहती थी इसलिए उस गद्दी पर अच्छा व्यक्ति बैठे इसलिए महाभारत हुआ और यदि तुम उस गद्दी में बैठने से इनकार कर दोगे बेटा तो हमारा ये शरीर त्यागना क्या तुम ठुकरा दोगे पिघल गए दादा आप जो आ आज्ञा करें तो कहने लग गए तुम करने वाले नहीं हो करने वाला कोई और है तुम उनके अधीन होकर के और सारी जनता को उन्हीं के अधीन जान करके जैसा निर्देशन प्राप्त हो रहा है तुम्हें उस निर्देशन के अनुसार सारी प्रजा का पालन करो अभी जीवित हैं धृतराष्ट्र उनकी अनुमति लेना कृष्ण साक्षात खड़े हैं इनसे सलाह लेना और मैं तो एक प्रजा होने के नाते यही कह सकता हूं कि मेरी इस विनती को स्वीकार कर लो पानी पानी हो गए युधिष्ठिर इतने उस चीज को भूल नहीं सकते जहां जहां युधिष्ठिर राज्य का वर्णन आता है वो कहते हैं कि भीष्म के निर्देश के अनुसार किया ध्रत से अनुमति मांग कर, कृष्ण से अनुमति लेकर के राज्य संचालन कर रहे हैं और इसीलिए ऐसे धर्मी राजा जब राज करता है तो प्रजाक में ना तो दैहिक दैविक भौतिकताप कोई है नहीं ऋतु के अनुकूल वर्षात वनस्पति सब कुछ दे रहे हैं ये सब के सब दे जाते हैं सुंदर भीष्म ने भगवान की स्तुति भी की है और स्तुति करके शरीर छोड़ देते हैं एक एक चीजें इतनी ठहराव से जब मजे के साथ में अपनी गति से चले तो कुछ और भी हो सकता है कि भाव आते भीष्मति के बाद भगवान भी द्वारिका चले जाते हैं वहाँ भी उनके स्वागत सम्मान कुछ दिनों के बाद में ये परीक्षित जी का जन्म होता है उनके भविष्य कथन होता है बड़ा होने लग जाते हैं परीक्षित नामकरण आदि के पश्चात आते हैं तीर्थ यात्रा में गए हुए विदुर जी विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों के विदुर जी के ही साथ निकल करके उत्तरा पथ की यात्रा ऋषिकेश सप्त सरोवर में जाकर के अपने शरीर का त्याग करते हैं उनके शोक में डूब जाते हैं युधिष्ठिर युधिष्ठिर को समझाते तुम्हारू के साथ में आकर के नारद जी इन सारे एक एक के वाक्यों में इतना रस भरा पड़ा हुआ है हमारे जीवन के उपयोगी इतनी बातें भरी पड़ी हुई हैं जो इन इस दौड़ में कहा, कहा नहीं जा सकता बड़े सुंदर सुंदर भाव और इस प्रकार से उनके जन्म के बाद में फिर कुछ दिनों के बाद अर्जुन को भेजा गया था वहां से लौट के आए थे द्वारिका से द्वारिका से समाचार सुनते हैं कि भगवान जा चुके हैं तो पांडवों भी स्वर्गारोहण कर जाते हैं यहाँ भी बहुत से अच्छी अच्छी बातें हैं और इसके बाद फिर राज्य काज जब शुरू हो जाता है परीक्षित का और उनको शाप की कहानी आप लोग सुन चुके हैं बहुत सी बातें वहाँ कहने लायक हैं और यमुना जी के किनारे ये गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ जाते हैं और बैठ करके बस आमरण अनसन और ऐसे समय पर ऋषि भी आते हैं उपाय बताने की कोशिश करते हैं लेकिन वो शाश्वत उपाय नहीं शाश्वत उपाय तो जो शाश्वत रूप से उसके साथ में जुड़ा होगा वही बता सकेगा सुखदेव जी आते हैं और सुखदेव जी उनको उनके प्रश्न के अनुसार दो प्रकार की मुक्तियों का शद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन करते हैं उनके मन को भगवान में लगाने के लिए विराट रूप का वर्णन करते हैं धारणा का वर्णन करते हैं और धारणा का फल भी दिखाते हैं कि इसी धारणा विराट रूप में मन को लगाने से ब्रह्मा जी की चित्र शुद्धि होती है और उनमें फिर पूर्व स्मृति आ जाती है ऐसी महिमा दर्शाते हैं द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय में हमारी अलग अलग इच्छाएं होती हैं बेटा हो धन मिले रूप मिले राज्य मिले प्रजा हमारे अनुकूल चले कई प्रकार की कामनाएं होती हैं उन कामनाओं के अनुसार भगवान की किन किन रूपों की आराधना करनी चाहिए तीसरे अध्याय में वहाँ के बताए गए हैं लेकिन अंत में रिचोड़ ये बताए है वहां। कि देखो जिसके अंदर सब चीज पाने की इच्छा हो या जिसके अंदर कुछ ना पाने की इच्छा हो अका सर्व कामो वक्ति जिसके अंदर सब कुछ पाने की इच्छा हो या बिल्कुल कुछ ना पाने की इच्छा हो या मुक्ति पाने की इच्छा हो उनको तो सब कुछ छोड़ करके एकमात्र श्री हरि का भजन करना चाहिए और ऐसा कह के उसी वक्त श्री सुखदेव जी क्योंकि राजा तत्काल बोल चुके थे कि जो मर रहा है उसको क्या करना चाहिए उसके अनुसार उन्होंने दो प्रकार के उपयोग बता दिए थे और वही संक्षेप में पूरी बात कह करके ये कह दिए इस प्रकार से उन भगवान में मन को लगाना चाहिए उनका भजन करना चाहिए स्मरण करना चाहिए परीक्षित जी को ऐसा लगने लग गया ये तो बिल्कुल कथा को विराम दिए जा रहे हैं तो इसी बीच में उन्होंने बहुत से प्रश्न कर दिए जगत को जगत के सृष्टि के बारे में बहुत इतने लंबे प्रश्न दिखाई दिए कि उत्तर देने के लिए पूरा सात दिन का टाइम चाहिए तो तब कहीं जा कर के श्री सुखदेव जी ने चौथे अध्याय में देखा कि अब इस उत्तर को देना है तब तो उत्तर देने वाले को याद करना पड़ेगा तो उन्होंने फिर मंगलाचरण की भगवान की मंगलाचरण करके उनको नमस्कार करके फिर ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद सुनाया उसी संवाद के अंतर्गत जो चतुर्श्लोकी है अब किसको छोड़ें किसको पकड़ें पर प्रसंग वसात उनको भी कह देंगे समय आज है नहीं इसलिए आज नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मैं स्वयं श्रोता बनकर के श्रोता के बैठने की कठिनाइयों को और मन की कठिनाइयों को मैं समझ सकता हूं इसलिए वाणी को यहाँ ही विराम देते हुए हम कोशिश करेंगे पूरी दौड़ संक्षेप नहीं करते करते आज भर, भरत जी के जन्म और उसके मृग योनि की प्राप्ति तक हमको दौड़ना ही दौड़ना था लेकिन दौड़ नहीं पाए की कोशिश क्योंकि इसमें है ही इतना वजनदार चीज़ है क्या कहें वाणी को यहाँ ही विराम देते हैं लेकिन कल भगवान से प्रार्थना करेंगे कि स्पीड बढ़ा दे प्रभु सच्चिदानंद भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय दुर्गा मैया की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय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 जे राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय जय राम जे राम गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय